ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलास आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन साई प्रेमपुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में नित्य प्रति साध्य स्वाध्याय कार्यक्रम में अभी विशेष कार्यक्रम है श्रीमद गीता ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल अपराह्ह सायकाल सत्र में अध्याय के नवम श्लोक तक हो गया था यद्यपि कर्म बंधन का कारण तो भी भगवान का यज्ञ अर्थात कर्मोन्त्र लोगों कर्म बंधन यज्ञ शब्द विष्णु भगवान परमेश्वर परमेश्वर के लिए जो अर्पण किया जाता है कर्म वही कर्म अंत सिद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन और ज्ञान होने पर मुख्य होता है तो परंपरा से मुख्य का साधन हो जाता है उससे अतिरिक्त जो कर्म है सब बंधन का कारण इसलिए हे कौनते तदर्थम कर्म मुक्त संग समाचार कर्म कर्मफल संग आसक्ति छोड़ करके ईश्वर ईश्वरार्पण बुद्ध्या शास्त्र विहित कर्म कर्तव्य कर्म करो सम्य का करो अधिकारी को कर्म अवश्य करना चाहिए इसके लिए कारण बताते आगे सहय्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेक प्रसविष्य धृष्ट काम धुक प्रजापति प्रजापतिरा सहय्ज प्रजा सृष्ट उच्न प्रसविष्यध्वे काम इष्टकाम कामधुक् अस्तु प्रजापति ने पहले पुरा पूर्व काल में प्रारंभ में सृष्टि काल में पुरा प्रजा सृष्टा प्रजा की सृष्टि करके प्रजा की जो सृष्टि हुई केवल प्रजा ने यज्ञों के साथ सहयज यज्ञ ही सह यज्ञों के साथ प्रजा की सृष्टि करके जिस समय प्रजा की सृष्टि की प्रजापति ने उस समय यज्ञ को बनाकर दिखा दिया इसी यज्ञ के द्वारा तुम अपने फल प्राप्त करो जो चाहते इष्ट काम प्राप्त करो बुद्धि को प्राप्त करो श्रेय को प्राप्त करो ये साधन बता दिया ये ज्ञान दिखा दिया अनेना प्रसवी से ध्व इसके द्वारा प्रसव करो उत्पत्ति करो वृद्धि को प्राप्त करो श्रेय को प्राप्त करो सुख को प्राप्त करो ऐस इष्ट काम धुख वह अस्तु वह युष्माकम तुम लोग का इष्ट काम धुख इष्ट काम दुख भी इष्ट काम को देने वाला हो यज्ञों को बता दिया तुम जो इष्ट जो चाहते हो वही फल प्राप्त होगा यज्ञों से प्रजा की सृष्टि करके यज्ञ सृष्टि कर दिया यज्ञों को सामने बता दिया दे देखो यज्ञ तुम्हारे इष्ट फल देने वाला है यज्ञ यदि तुम स्वर्ग आदि चाहते तो स्वर्ग मिलेगा धन पशु पुत्र आदि चाहते तो धन पशुपुत्र आदि के लिए साधन यज्ञ साधन और यदि तुम मोक्ष चाहते परमात्मा प्राप्ति के लिए यज्ञ भी तुम्हारे लिए साधन है इष्ट का मधुक जो चाहता है जो इष्ट उसके लिए फल देने वाला। जो कोई फल नहीं चाहता है तो परमात्मा प्राप्ति का साधन तम इतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधि संति यज्ञ न दान न तपे तप श्रुति कहती यज्ञ दान तप ज्ञान प्राप्ति का साधन तो ये यज्ञों की सृष्टि प्रजा की सृष्टिकाल में प्रजापतिनि करके बता दिया ये तुम्हारा सब से प्राप्ति का साधन है इष्ट काम को देने वाले जैसे दोह दुग्ध दोहन करते हैं गाय से इस प्रकार ये यज्ञ से तुम इष्ट काम को दोहन करो प्राप्त करो जो इच्छा चाहते हो जो इच्छा करते हो फल प्राप्त कर लो जो स्वर्ग आदि चाहते है स्वर्ग प्राप्त करे मोक्ष चाहते है, तो मोक्ष प्राप्त करे यज्ञ शब्द से तो देवता उद्देश्य न त्याग होता है याग देवता के उद्देश्य करके याग करना है और यज्ञ उपलक्षण है यज्ञ के साथ विहित कर्म लेना है यज्ञ तो है और यज्ञ के साथ शास्त्र भीत कर्म लेना शास्त्र भीत जितने कर्म यज्ञ और शास्त्र भीत कर्म यज्ञ याग और होम में भेद है याग होम एक ही चीज जो अग्नि में घृता दिखाते उसको हवन कहते आगे नहीं है लोग यज्ञ करते यज्ञ सदस्य कह देते देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग करेंगे देवताओं का आवाहन करके द्रव्य रखा ईदम वरुणाय न मामा ईदम अग्न ये मामा वही वस्तु तो ही अब मेरा था अभी इसको समर्पण ईदम अग्नय न मामा कुबेराय न इधम इंद्रा या न मामा ये मेरा नहीं इंद्र के लिए हो गया ये याग हो गया और कुछ विधि विधान है काली इतने मंत्र से नहीं ये देवताओं का आवाहन करना पड़ता है आसन आसना आसन गन्ना पुष्प धूप नदी सब देकर पूजा आगे अंत में द्रव्य रख करके द्रव्य बनाने के लिए विधिवत से बनाना पड़ता है बाद में उनको अर्पण कर दिया ये यज्ञ हो गया देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग त्याग का तो फेंकने का नहीं वही है ये मेरा नहीं मोहम्मद सत्तों का त्याग कर दिया इसका मैं मालिक था मेरा था अब ये इंद्र के लिए हो गया मेरा नहीं ये अब इंद्र देवता का हो गया इंद्र देवता उसको स्वीकार करेंगे उसके बाद उसको ले करके किसको गिरता में ग्रता को लेकर अग्नि में डालते किसको कहीं रखना कहीं देना ये सब होता है इसको कहते हवन उसके बाद अग्नि में डालते हव अग्नि में डालती इसलिए अग्नि का नाम होता हुत बहुत ही तो होता हुतह जो हवन करते हो देवताओं को प्राप्त करा देता है आप जैसे पत्र भेजते हैं ना बंधु बांध पत्र भेजते तो चित्र लेकर पत्र बस्तों में डाल दिया और तो पोस्ट ऑफिस वाले उसको लेकर के वहां पहुंचा देते हैं अग्नि इस प्रकार है देवता है वो अग्र है अग्नि में डालेंगे तो अग्नि तत्त देवता को पहुंचा देते हैं अग्नि का काम है हम अग्नि में डालेंगे उन देवता को अग्नि उनको अग्नि में डालते हवन करते बाद में पहले याग हुआ बाद में हवन हुआ और यज्ञ शब्द से यहां तो यज्ञ है उपलक्षण यज्ञ तमे तम वेदान वचन न ब्राह्मणा विविधि संत यज्ञ न दान न तपसा यज्ञ दान तपत इनका नाम रखा मुख्य रूप से इतनी हुआ यज्ञ के साथ हवन है शास्त्र भी तम जितने सब है परमात्मा प्राप्ति का साधन सब हुए केवल इतने हैं फल इच्छा रहित होकर के निष्काम होकर करे तो ज्ञान प्राप्ति का साधन किस प्रकार होगा पहला तो अंतकोण शुद्धि अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन और जो स्वर्ग आदि फल चाहता है स्वर्ग आदि फल प्राप्त करेंगे श्लोक बोलो हाँ श्लोक बोलते समय बोलना चाहिए सब दूर में है तो जोर से बोलना पड़ेगा हमको सुन जैसे सुना भी जोर से बोलो सब सह ये चतुर्थ पद में कितने पद है पांच बोलने वाले चतुर्थ पद बताओ अस्तु चतुर्थ पद है तृतीय वो ठीक है द्वितीय प्रथम कोई पद नहीं प्रसवीश्य ध्व प्रसविष्य ध्व अगे मा सब पहला है ए सप्रथम तो कितने पद होगा ए सप्रथम है तो कितने पद होगा चार एस वह अस्तु आगे इष्ट काम धुक एक पद है कितने पद हुआ चार हुआ वह का क्या थे वो का यस्माकम तुम लोग का युवह का था तुम लोग का इष्ट काम दुख हो ऐसा यह यज्ञ अस्तुतु इम हो काम दोहन करने वाले कैसे इष्टकाम काम दोहनों का आगे बताते हैं देवान भावयता देवान ते देवान्वयता भावंत वह पर भाव श्रेय परम वापस्यथ अन देवा देवायत भावया, ते, ते दवा वावयत भा, परस्पर भावत पर अवाप्यत अन का यज्ञादी के द्वारा देवान भावये तो देवताओं को बढ़ाओ वृद्धि करो प्रसन्न करो खुश करो तृप्त करो यज्ञ आदि कर्म कर्ण से देवता को श्रद्धा आदि पिंडदान करते पितृ लोग कर प्रसन्न होते यज्ञादि कर्म कर से देवता लोग प्रसन्न होते उनको खुश करो तृप्त करो से लाभ क्या हो गया ते देवा बहु भावय तु देवता तुमको सुखी बनाएंगे देवता की कृपा हो वृष्टि आदि देंगे स्वास्थ्य ठीक रहेगा प्रतिबंध दूर होगा देवताओं की कृपा से सन्मार्ग में प्रवृत्ति के लिए गुरूजनों की कृपा पितरों की देवताओं की कृपा आशीर्वाद लेकर के जाना होता है और परमात्मा की भक्ति करने के लिए भी पहले परमात्मा के द्वारा उनकी भी भक्ति करनी होती है परमात्मा के वाहन उनकी पूजा करती रहती है परमात्मा की पूजक उनके भी सम्मान करना होता है ये परमात्मा के जो भक्तों ने भक्तों की भी पूजा करनी होती है परमात्मा के भक्त की यदि भक्त का सम्मान करते तो परमात्मा पसंद होते है इसलिए मंदिर में जो जाते हैं भगवान तो दूर में है और वहां जो पहखते पहा चाह पहने के लिए वहां हाथ लगा कर सिरे में लगाते हैं किसी भगवान के भक्त जाएंगे भक्त के चरण धूलि पहले सिर में लगाते हैं भगवान के है? भक्त के चरण धूलि को सिर लगाते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं भक्तों की भी पूजा होती है साधु महात्मा की पूजा क्यों करते साधु महात्मा भगवान का भजन करते हैं तो उनकी पूजा करते है भगवान अब मेरे भक्त की जो पूजा करेगा मेरा सबसे प्रिय परमात्मा मानते हैं उनकी पूजा तो उनको सब करते हैं उनकी तो पूजा करेंगे और उनके भक्त के अवमाना करेंगे तो भगवान पसंद नहीं होते है परमात्मा की तो बड़ी पूजा करेंगे तुरंत आए भक्त के साथ झगड़ा आपस में दोनों ही झगड़ा तो तो दोनों भक्त झगड़ा करते हैं तो कौन भक्त बड़ा होता है भगवान ऐसे होता नहीं चाहते ये भक्त है इसलिए चरण धूलि पहले लेते हैं दूसरे का सम्मान करने से भगवान के भक्त का सम्मान करेंगे तो परमात्मा का सम्मान होता है आपके पुत्र के का कोई यदि प्रसन्न था उपकार करता है कुछ क्या तो आप खुश होते हो। होता है ना नहीं आपके पास जाने के पहले आपके पुत्र का सम्मान किया तो आपको बहुत अच्छा लगता है परमात्मा भगवान के पुत्र शिष्य सब कुछ उनके दास है उनका जो सम्मान करता है भक्तों का परमात्मा बड़ा प्रसन्न होता है इसलिए देवताओं को तृप्त करके ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। देवताओं की अवमान करके हमें बड़े परमात्मा का भजन करते है देवताओं का अवमान कर दे नहीं इसे जब कहीं कोई पूजा करते है रुद्राभिषेक करेंगे शिव जी की पूजा करेंगे किसी यज्ञादि कर्म करते हैं पहले गणेश पूजन करेंगे कलश स्थापन करेंगे देवी पूजा मातृ का पूजा करेंगे तो कितने पूजा करने के बाद शिव जी की पूजा बाद में होगी रुद्राभिषेक शिव जी की पूजा करेंगे उसके पहले कुछ है उस पांच सदस्यों की पूजा करते हैं जो सन्यास लेते हैं सब कर्म छोड़ के परमात्मा प्राप्ति के लिए वेदांत श्रवर्ण करेंगे कर्म कर्म साधन छोड़ देते हैं कर्म साधना है धन यज्ञपीत शिखा ये सब छोड़ करके बंधन छोड़ करके जाते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए उनको भी देवताओं की अनुमति लेती देवताओं के आशीर्वाद दे लेकर जाना पड़ता है देवताओं को ऋषियों को पितरों को पिंडदान करेंगे पि, पितरों को देवताओं को ऋषियों को तर्पण आदि करेंगे पूजा करेंगे उनसे आशीर्वाद लेकर के उनको साखी बना करके देवताओं को, को साखी बनाते हैं ब्राह्मणों को साखी बनाते हैं साखी बना करके प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब ये इसे लोक पर लोग सुको, सुको साधन करते हैं हम अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे जा रहे हैं उनकी कृपा उनके आशीर्वाद नहीं लेकर के कोई सीधा चल जाएगा तो विघ्न होता है और यदि कृपा कर लेते रास्ता छोड़ देते हैं जो द्वारपाल है द्वारापाल की अवमान करो तो रोक रास्ता अभी रास्ता नहीं द्वारापाल छोड़ दिया तो आगे जा सकते है इसलिए देवताओं को पहले प्रसन्न करना पड़ता है भक्तों कवि इसलिए भगवान कहते हैं तुम ऐसे यज्ञ आदि कर्म करें देवताओं को तृप्त करो देवता तुम्हारे पर कृपा करेंगे बुष्टि आदि देंगे तुम्हारा अंतगुण शुद्ध होगा विघ्न दूर कर देंगे तो लाभ क्या होगा परस्परम भाव हो आप उनकी पूजा करो वो तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे इसी प्रकार परम से अवाप्यत परम से प्राप्त करो इसी क्रम से यदि स्वर्ग आदि चाहते तो स्वर्ग प्राप्त करो और यदि मोक्ष चाहते हो तो मुख्य प्राप्त करो मोक्ष प्राप्ति कैसे स्वर्ग प्राप्ति का साधन मुख्य कैसे देगा बोलो कोई उत्तर दो स्वर्ग प्राप्ति का साधन मुख्य कैसे देगा हाँ okay. इतने ही सरल निष्काम करने पर कामना से करें तो स्वर्ग मिलेगा और निष्काम करेंगे तो वही कर्म अंत शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मुख्य देगा यह आया कर्म सु जो कर्म बंधन का कारण वही कर्म परमात्मा प्राप्ति का साधन हो जाता है क्या किस प्रकार निष्काम होकर करने पर और यदि कर्म थोड़े करके उसके फल ही ले लिया और क्या मिलेगा आगे जैसे कर्म करके कोई मजदूरी मजदूरी करने वाले मजदूरी ले लेता ले है रोज आगे उसको महीना के बाद साल के बाद कुछ मिलता है रोज रोज ले गया और क्या मिलेगा जो नहीं लेता कुछ हो? अच्छे रूपया मिलता है उसको परमात्मा स्वयं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं हाँ श्लोक बोलो ये प्रति बार हमें थोड़ी कहूंगा कि जोर से बोलो करके एक बार बोल दिया तो सब लोग ने जोर से बोल दिया फिर बाद में जैसे धीरे बोलते हैं ये हमेशा प्रत्येक श्लोक को जोर से बोलना बोलो देवान् इन भोगा वो दे दाश भाईता येदत्ता न प्रदाभ्यो यो भुंक्स्ते न ते यज्ञ भाविता देवा, द, भाविता यज्ञ दे वह ईष्टान भोगाता देवा यज्ञ के द्वारा भाविता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हुए तृप्त हुए देवता तो आप लोग तुम लोग इष्ट भोग देंगे दास्यन् भोगान दास्य दास्यंत का कर्ता कौन है देवा देवा का विशेषण क्या है यज्ञ भाविता ठीक यज्ञ के द्वारा भावित तृप्त यज्ञ आदि कर्ण से देवता तृप्त होंगे प्रसन्न होंगे तब आपके जो इष्ट भोग देंगे आपको इच्छा का विषय को इष्ट कहते हैं। जो चाहता है स्वर्ग धन संपत्ति चाहता है उसको स्वर्ग धन संपत्ति देंगे जो ये नहीं चाहता है, वो क्या देंगे उसको मोक्ष देंगे सीधा तो मोक्षा नहीं दे सकते हैं मोक्ष तो ज्ञान ही देगा ज्ञान के बिना मोक्षा नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्ति के जो साधन अंतःकरण की शुद्धि और कोई प्रतिबंध को दूर करना इसमें सहायक होते हैं तो इस तरह जो भोग है भोग जो चाहता है भोग मिलेगा भोग साधन मिलेगा और जो भोग नहीं चाहता है अंतगोण शुद्धि के द्वारा अंतगोण शुद्धि को प्राप्त करेगा ज्ञान प्राप्त करेगा और जो आपके पास प्राप्त हुआ ये देवताओं की कृपा से प्राप्त है परमात्मा की कृपा परमात्मा एक है उनके अधीन में सब देवता अलग अलग विभाग संभालने वाले हैं ऐसे सरकार सरकार सरकार को एक व्यक्ति है सरकार है कि सरकार के अलग अलग विभाग मंत्री अलग प्रत्येक विभाग में अब का, कार्यकर्ता ऑफिसर अलग अलग अलग अलग कर्मचारी विभिन्न स्थानों में होकर के कहीं कुछ प्राप्त हुआ जहां रुपया मिलता है वो कोई बड़े बड़े मंत्री लोग थोड़ी देते हैं कोई कर्मचारी देता है किंतु सरकार से रुपया आपको मिला जो सरकारी कर्मचारी सरकार सेवा करता है सरकार से रुपया उसको मिला सरकार कौन सरकार दिल्ली जाना पड़ता है रूपया लाने के लिए सामान्य कर्मचारी देते हैं इसी प्रकार परमात्मा जो देते हैं परमात्मा के सहु विभिन्न प्रकार सहु है बड़े कार्यालय है सब अलग अलग देवता लोग के सब देते है अंतगोण शुद्धि के लिए सौ देवता लोग को देते हैं आपके पास जो धन संपत्ति प्राप्त है परमात्मा की कृपा के बिना प्राप्त है सब सोचें कि हम परिश्रम करके कमाते परमात्मा ने क्या दिया परिश्रम तो करते हैं परिश्रम करने वाले सबको समान धन मिलता है नहीं क्यों नहीं मिलता है अधिक परिश्रम करने वाले को भी कभी नहीं मिलता है कम परिश्रम करने वाले को कभी अधिक रूपया मिली अधिक बुद्धिमान का भी रुपया कम मिलता है कम बुद्धिमानों का भी अधिक मिल गया दो लड़के पढ़ रहे थे वैद्य बा, बा, दोनों वैद्य बनेगी जो बहुत अच्छा पढ़ता था एकदम ऊपर पुरस्कार मिला क्या बनते स्वर्ण पदक पदवी प्राप्त हुआ वो जो चिकित्सा करता है उसके पास रोगी कम आते रुपया कम मिला और जो बिल्कुल असफल हो रहा था फेल हो रहा था किसी प्रकार पास कर लिया और वो चिकित्सा करते समय उसके पास रोगी बहुत आए बहुत रूपया उसको मिला ये करोड़पति बन गया अच्छा जो पढ़ने पढ़ने वाला अच्छा योग्य है उसके पास बहु उसके अपेक्षा कम हुआ ऐसे होता है नहीं व्यवसाय करने वाले कोई सामान्य व्यक्ति बहुत ऊपर उठ गया कोई नीचे गिर गया बड़े व्यवसाय होकर उस समय क्या मानना पड़ेगा अपना भाग्य प्रार्थ ईश्वर कृपा माननी पड़ेगी ये देवता और आपको जो देते हैं हमें आपके पास हमारे पास जो प्राप्त है देवताओं के द्वारा प्राप्त है अच्छा देवता से प्राप्त होने पर उनको नहीं लेकर अपने खा, भो कर लिया जो आपको दिया उसको भी थोड़ा पूछने अपने खतों को खा लिया तेर दत्तान ये भ्रदाय भूगते सस्ते नहीं बहु चोर है भगवान कहते चोर है खाली चोर दूसरे घर से लेकर भाग जाने से नहीं आपको किसने दिया और भोजन बना भोजन बना के सामग्री दे दिया और अपने भोजन बनाकर खा कर भाग गया ठीक है तो राय सामग्री लाए तो दोनों मिलकर खाएंगे दो चार पांच मिलकर खाएंगे सामग्री आ गया सामग्री आने के बाद अपने बनाकर सामने खा लिया ऐसा नहीं उनको दया करके खाना जो दाय लाई कर दिया तेर दस्तान उनके द्वारा जो दिया गया धन संपत्ति आदि उनको नहीं दे करके जो भ कर लेता है उसको क्या कहा जाएगा ते न चो ते नो रही सामान्य कुछ नहीं थे अर्थात जो कुछ प्राप्त हुआ आपने परिश्रम में क्या ठीक है किंतु परमात्मा की कृपा से मिला देवताओं की कृपा से मिला, मिली इसे देवताओं को देना चाहिए जो कर्तव्य है देवताओं को पहले पितरों को देना पड़ता है देना चाहिए भोजन बनाते तो पहले पंच महायज्ञ करना होता है देवताओं को अर्पण करते अतिथि अर्पण करते पशु पक्षी को देते है अग्नि में कुछ नहीं करने पर अग्नि में थोड़ा डालते हैं अग्नि देवता के लिए करते हैं कभी घर में शुद्ध बनाएंगे बनाए तो डालेंगे और अशुद्ध बनाएंगे तो अग्नि में नहीं डाल सकते कोई को डाल देते होंगे शुद्ध बनाना पड़ता देवता को अर्पण करने के लिए पितरों को देने के लिए देने पर वो शुद्ध हो जाता है इतना नहीं करने से तो अपने लिए भोजन पकाएंगे तो ताप हो जाता है चोर हो गया स्लोग बोलो जितने भी हो अपने पास प्राप्त है अपना पुरूषार्थ है अपने परिश्रम किया तो भी परमात्मा की कृपा से आपको मिला ये ध्यान रखना कभी नहीं सोचना मैं ही मेरा है ठीक आपके पास आया क्यों आपके पास आ गया दूसरे पास क्यों नहीं आया जो आया परमात्मी कृपा माननी पड़ती इसलिए कभी भी ये मेरा मैं इसका मालिक कुछ नहीं मालिक कौन मालिक तो उसका ही आप जो उसको लेकर के जा सकते हैं जिसको हम नहीं ले सकते उसका क्या मालिक है उसका आरक्षक है लेकर के जा ले सके क्या लेकर जा सकते धन हीरा सोना चांदी मकान क्या लेकर जा सकते केवल है कि के धर्म अधर्म लेकर जा सकते उसी आप मालिक ही धन संपत्ति का मालिक कुछ नहीं इसे जो कुछ प्राप्त हुआ उसमें मेरा पन्न नहीं करके परमात्मा से प्राप्त हुआ सोच करके परमात्मा के लिए अर्पण करना सदुपयोग करना चाहिए जो परमात्मा से प्राप्त होने के बाद भी परमात्मा अर्पण नहीं कर स्वयं भोग कर लेता है उसको भगवान क्या कहते क्या कहना ते नहीं नहीं कहते भगवान कहते कहतेम चोरी अभी आगे आगे कहते हैं पांच महायज्ञ करने का है गृहस्थ ब्रह्मयज्ञों देव पितृयज्ञ तथा चूतयज्ञों पंचयज्ञ प्रकर्ति ब्रह्मयज्ञ दैवज्ञ पितृयज्ञ भूतयज्ञ और अतिथि सत्कार नहीं निर्ज्ञ ये पांच यज्ञ है ऐसा करने से इसे पाप से मुक्त हो जाता है पाप बहुत होता है गृहस्थ के लिए कर्म करते समय घर में झाड़ू लगाते हैं चूल्हा जलाते हैं पानी पीने के लिए रखते हैं ये जितने जितने सब उसमें पाप का स्थान है कीड़े मकोड़े मरते हैं पंच सोना गृहस्त पांच बदस्तान चुल्ली चुल्ली चूल्ला है कभी कभी चूल्हा जलाते हैं दुर्गंध होता पता चलता है कोई कीड़ा मर गया कभी कोई अनुभव क्या होगा स्वयं पास में खड़े हो तो पता चले, नहीं तो दूसरे भी कोई करता है जलाया गंध हुआ पता चलता है था मर गया कीड़ा मरने से कुछ अलग प्रकार गंध होता है गैस का गंध गंधाओलगा कीड़ा मरने से गंधा होगा मर गया तो पाप लग गया ना नहीं कीड़ा तब लगे पाप गिर चुल्ली में और पेशानी पिसने के लिए उस आप साफ नहीं देखा पेशानी में कुछ था, था तो भी पिस गया उपस्कर झाड़ू लगाते झाड़ू पैसा लगाते छोटी छोटी खाएंगे चिंटी हो किड़ा हो जब ये मर गए तब पाप लगे तो कहते हमारे घर में हम झाड़ू लगाएंगे वो कौन है <laughs> चिंटी सोता ये मेरा घर है ये कौन है आप तो इस घर में अभी आए और चिंतित तो उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता कितने करोड़ परम्परा से उनके घर का वो मालिक है वो जो आप जहाँ है आपके पिता उनके पिता वहाँ नहीं थे थे क्या नहीं थे अभी आपके पास आया लेकिन जो चिंती वहां है उसके पविता पिता पपिता पर, म परंपरा कितने पीढ़ी से हुई है दिमाग कवि जो है वही है तो उनका मालिक और चिंतिया भी है आप है आप खरीद करके रुपया करोड़ों दे दिया किस को दे दिया किन्का तो अधिकार है वही तो वहां है अभी आगे भी उनके पर, परंपरा चलेगी इसलिए वो भी मालिक है झाड़ू लाकर साफ कर दिया मर गया तो पाप लगेगा और कंड नहीं कुटने के लिए के कुछ उधर कुंभ पानी पीने के लिए रखते है कुंभ रखो कुछ अंतर रखो कुछ भी करो उसे भी कीड़े म कहीं होते मरते है ये मनुष्य मत आया ब्रह्मयज्ञ होता है वेद आदि अध्ययन देवयज्ञ देवताओं को याग्ञ आदि करना है पितृज्ञ पिता को पितृ्य के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान करना है भूत यज्ञ भूतों को खिलाना पशु पक्षी को गौ को दिलाए गौ सेवा पूजा है अन्य कुत्ते को किसी पशु पक्षी को खिलाते हैं, खिलाते कुछ बहुत लोग को कहीं खिलाते नगर में देखा गया सब लोग घूम घूम कर खाते हैं कोई खिलाते रास्ता में क्या रोक देते हैं सत्कार अतिथि यज्ञ ये सब करने के लिए कहा ये सब करने के बाद फिर जो बचेगा समय बचेगा जो खाद्य बचेगा उसका ही सेवन करना चाहिए यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यंते सर्व केल विषयी ही भुंजते पापा ये पच्चात्म कारणात् यज्ञ शिष्टा सर्व न संत सर्वकिच्यज्ञ से शिष्ट देवयज्ञ ब्रह्मयज्ञ आदि सब करने के बाद समय नहीं नहीं पहले करना पड़ता है वेद आदि साध्य अवश्य कुछ छात्र अध्ययन करना पड़ता है देवताओं की पूजा पितरों के तर्पण आदि अरुभत सेवा अतिथि सत्कार से करने के बाद उससे बचना जो बचेगा वही अमृत हो जाता है उसको जो सेवन करते हैं सर्व किल विषय ही मुच्यंते सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं जो पांच प्रकार है चुल्ली पेशनी उपजकर कंडी गया ये सारे पाप से मुक्त हो जाते जान बुझ कर पाप करेंगे कभी प्रमाद से झाड़ू लगाते समय पोछा लगाते समय कोई कीड़ा मारना नहीं चाहता है जितने सावधान हो तो कभी मर जाता है देख नहीं पाया तो मर गया तो पाप हो लगेगा ये सब मुक्त होते प्रमाद से हिंसा के कारण और इसे मुक्त नहीं वो पाप करते रहेगा तो आगे परमात्मा क्या प्राप्त करेगा ज्ञान उत्पद्य पुणसाम क्षयात पाप से कर्म न हो पुण्य कर्म बहुत करे पाप कर्म कम हो जाएगा तब ज्ञान प्राप्त होगा परमात्मा ही प्राप्ति होगी और यदि पाप ही बढ़ता जाएगा परमात्मा की प्राप्ति का प्रश्न नहीं आगे तो बहुत नरकाधिक जाएगा और जो अपने आप भोजन बनाकर खाते हैं उनके लिए भगवान कहते भूंजते थे त्वम पापा पापी ही, ही है वो तो अगही खाते वो करते है अग मतलब पाप ये आत्मकारनाथ पसंती अपने खाने के लिए भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, अपने खाने के लिए सो बनाते हैं ना? अपने खाने के लिए भोजन बनाते भोजन पाक होता है तो उसका अधिकार है वहाँ देवताओं का अधिकार है पितरों का अधिकार है अतिथियों का अधिकार है भूतों का अधिकार है सब का अधिकार है किंतु किसको नहीं देकर के जो अपने भोजन बना बनाकर खा लेते हैं वो पाप ही खाते हैं इसलिए भोजन बनाने पर पहले देवताओं का अर्पण करना आवश्यक होता है भोजन अपने बनाओ देवतालों को नहीं लेते किंतु तो अर्पण करना उनको इतने मात्र से देवता तृप्त होते हैं दर्शन मात्र से केवल उनका स्मरण कर अर्पण कर दिया इतने मात्र से परमात्मा कहाँ ले लेते खा लेते हैं देवतालु के कहा खा लेते हैं पितुल के कहाँ खा लेते हैं हाँ अतिथि कह दे तो खिलाएंगे भूतक दे तो खिलाएंगे वो तो बाद में कोई करता है किंतु देवताओं का अर्पण पहले करना होता है अर्पण किसका करेंगे जो शुद्ध देवता के ग्रहण के योग्य होगा जो देवता ग्रहण योग्य नहीं उनको देने पर पाप होगा भोजन बनाते समय जो अपवित्र शुद्ध अपवित्र बना दिया झूठा हो कैसे कुछ अपवित्र बना दिया उसको भगवान को अर्पण करेंगे देवताओं को अर्पण करेंगे तो पाप लगेगा अरे भोजन में जो खाद्य देवता को नहीं लेते हैं जैसे प्याज लहसुन आदि देवताओं का परमात्मा को विष्णु भगवान को शिवजी को अर्पण करते कोई नहीं कर उसको जो बनाकर खाए तो भगवान का अर्पण नहीं होगा अर्पण नहीं कर खाएगा तो क्या खाएगा पाप पका कर खाता है इसलिए देवताओं को अर्पण करने के शुद्ध बनाना पड़ता है कभी कोई सोते जब भोजन बनाते तो भी खाएंगे तो क्या हो गया जुटा गया तो क्या हो गया पाक है लक्ष्मी पाक वहां शुद्ध बनेगा तो देवताओं का अधिकार है उनको देना तभी भूत पिशाच आदि वहां पास में नहीं पहुंचेगी शुद्ध बनेगा तो जहां शुद्ध अपवित्र झूठा हो गया देवताओं के पितृल को वहां फिर ग्रहण नहीं करेंगे वहां हट जाएंगे वो जदि देवताओं के ग्राह्य नहीं हुआ तो भूत पिशाच आदि का प्रवेश हो वो आकर के सेवन करेंगे खाएंगे भूत पिशाच जब तक तो पवित्र है वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे अपवित्र हो गया तो देवता को हट गया तो उनका अधिकार है ये राक्षस भूत से प्रभु पिछाच होते हैं उनके मुखा बहुत सूक्ष्म होता है सुई जैसे हमेशा भूख भुक, भूखे रहते प्यास रहते खाद्य है तो उनको प्राप्त हो गया अब तो खाएंगे किंतु सुई आपको जैसे पाई पीले में करके सरबत आदि पीते है ना ऐसे पाए भी देंगे जो सुई जैसे आएगा सुई में जैसे आता है खींचे खेते बहुत खींचना पड़े के बिंदु आएगा उसमें पीछा तो प्यास दिशा निवृत्ति होगी इसी प्रकार वो रहते हैं इसलिए क्या करते हैं खाद्य खाने पर उनको उनकी तृप्ति नहीं होती खून चुस् लेते हैं खून चुस् लेते ऐसे तो तो तो करते हैं तो देवताओं का अधिकार नहीं तो राक्षस तो भूत पिशाच का अधिकार होगा इसलिए शुद्ध भोजन बनाना चाहिए लक्ष्मी पाके है सब का अधिकार है उनको दे करें बाकी जो बचा अमृत तो है उसको सेवन करने से सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं और जो अपने लिए पका कर खाते हैं अरने को अर्पण नहीं करते वो तो पाप ही खाते हैं बन जाते थे बाबा पहले से तो पापे आगे फिर आगे और पाप करते हैं चलो बोलो ये जगत एक चक्र ही घूम रहा है इस चक्र कभी घुमाना है कर्म के द्वारा कैसे केश जगतचक्र दे अन्ना भूता पर्जनदन संभव यज्ञा भवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुभव अन्न भोजन करते हैं, अन्न रसा करके रसर रक्त आदि बन करके वीर श्रोणि बन करके गर्भ होता है बच्चा होता है भूतानी और अन्न कैसे होगा पर्जन्यद्न संभव वृष्टि जल प्राप्त होने की उत्पत्ति होती है समय पर वृष्टि होने पर असमय पर वृष्टि हो जाए तो नष्ट हो जाता है समय पर वृष्टि कैसे होगी ये अज्ञात भवती यज्ञ करने पर देवता को तृप्त करेंगे अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं वह आहुति सूक्ष्म रूप से सूर्य भगवान के पास पहुंच जाती है सूर्य भगवान के द्वारा वृष्टि होती है स्थूल रूप से तो यह है देवता को तृप्त होते भगवान तृप्त होते तो वृष्टि कराते समय पर और वृष्टि होने पर पर्जन्य होने से यज्ञ होती पर्जन्य यज्ञ कैसे होगा कर्म सम यज्ञ है अपूर्व अपूर्व कर्म करेंगे तो अपूर्व होगा यज्ञ शब्द से कर्म से अपूर्व होता है यज्ञ देवता उद्देश्य से द्रव्य त्याग को याग कहते हैं वो कर्म से अपूर्व उत्पन्न होता है धर्म शब्द से जिसको कहते हैं विहित कर्म ने धर्म को ही या यज्ञ शब्द से कहा ऐसे यज्ञ धर्म से वृष्टि होती वृष्टि होने पर अन्न होता है अन्न होने से भूत होते हैं तो ये इसी क्रम से कर्म करने से ही उसे कर्म से अपूर्व हो करेगी फिर अपूर्व से वृष्टि हो करेगी वृक्ष होने से अनादि होता है देवता लोग होते ये जगत चक्र की प्रवृति करना चाहिए जो अधिकारी हो कर्म करे वित कर्म करना चाहिए श्लोक बोलू कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्मा क्षरसमुद्भवं ब्रह्माक्षरसव तस्मागत ब्रह्म निज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्व विद्धि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है यहाँ जो ब्रह्म शब्द आया ये पर परमात्मा नहीं लेना ब्रह्म शब्द का थे वेद कर्म वेद से उत्पन्न अथवा वेद भीतर तो ही कर्म वेद के द्वारा कर्म का प्रकाश होता है तो कर्म ब्रह्मोद्भव ब्रह्म वेद से उत्पन्न हुआ वेद ही कर्म का विधान करता है किस फल के लिए क्या कर्म वेद वीत है कर्म तो ब्रह्म सदका थो क्या वेद उद्भव है कारण वेद कारण कर्म का वेद बीत कर्म और ब्रह्म जो वेद है वो कहा से अक्षर समवम या अक्षर का तो परब्रह्म ब्रह्म अक्षर समवम पर ब्रह्म वेद का उपदेश करते हैं ब्रह्मा अक्षर इसमें दो पदे ब्रह्म अलग है अक्षर समवम अलग है ब्रह्म शब्द से यहां पर ब्रह्म नहीं लेना यहां भी ब्रह्म शब्द से वेद लेना और परब्रह्म ब्रह्म लेने के लिए क्या शब्द है अक्षर अक्षर से समुद्भव अक्षर से उत्पन्न होता है वेद अक्षर परब्रह्म परमात्मा पहले वेद का उपदेश करते हैं उत्पन्न ने अभिव्यक्ति करते हैं, उपदेश करते है पूर्वकल्प में वेद जैसे था ऐसे वेद का उपदेश करते है तो दो ब्रह्म शब्द आया परमात्मा को लेने के लिए तो कौन सा ब्रह्म शेना है दोनों ब्रह्म शब्द वेद के लिए और परमात्मा लेने के लिए अक्षर तस्मात सर्वगौथम ब्रह्म सर्वार्थ प्रकाशक वेद सारे अर्थ का प्रकाशक शास्त्रवीत कर्म शास्त्र वेद के द्वारा निषिद्ध कर्म किस कर्म से क्या फल ये सब को बताने वाला कौन हुआ वेद तस्मात का सारे अर्थ का प्रकाशक होने से ब्रह्म सर्वगतम सारे अर्थ जितने वेद भीत कर्म से होता है निषिद्ध कर्म करने से पाप से कुछ होता है कुछ पुण्य कर्म से होता है सारे जगत अदृष्ट का कार्य होने से ब्रह्म वेद सबका प्रकाशक होने से ब्रह्म कारण सर्वगतम यहाँ ब्रह्म भी वेद है तस्मा सर्वगतम ब्रह्म पर ब्रह्म तो व्यापक है यहाँ पर को नहीं कहते वेद को कहते वेद से सर्वगत होगा सारे कार्य वेद वीत निषि कर्म से उत्पन्न होता है सारे का वेद वीत कर्म से पुण्य कर्म से पाप कर्म से भी उत्पन्न होता है उससे तभी जो पदार्थ आपके पाप कर्म से उत्पन्न हुआ वो पदार्थ आपको दुख देगा आपके पुण्य से उत्पन्न आपको सुख देगा शत्रु के मकान बनिया, पुण्य से बना या पाप से बना उसके पुण्य से बना उसको सुख मिलेगा और उसके शत्रु के पाप भी कारण है उसे मकान बनने में इसे शत्रु को दुख लगता है जब देखेगा शत्रु का मकान उसको कष्ट होगा जब जिसके जो शत्रु उसके बड़े मकान सामने बने रोज देखा शत्रु का मकान थोड़ा सा दुख हो गया तो कारण क्या है मकान बनते समय जैसे कोई भी कार्य उत्पन्न होता है तो उसमें पुण्य पाप कारण और उसके अनुसार समय पर उसे सुख दुख मिलता है कभी सुख मिलता है तो कुछ पुण्य भी कारण इस मकान में हम बैठते हैं जो बैठता है कुछ सुख प्राप्त होता है जो मकान बना उस समय उसका पुण्य भी इसमें कारण होता आगे भी कोई आकर बैठेगा तो उसका पुण्य कारण जिसके पुण्य कारण आएगा बैठेगा और जिसका पुण्य नहीं हो यहां आ नहीं सकता है जिसका पुण्य वो आएगा उसके बाद आगे पुरुषार्थ चलेंगे किंतु कहीं भी केवल ये मकान के नहीं जिस को ही मकान हो जो कब कहीं ये कलम हमारे पास आए उसके लाभ है उनसे कुछ लाभ हमको होता है सुख मिलता है तो ये पुण्य कारण बना कहीं बना कब बना पता नहीं किंतु समय भी अपना पुण्य ऐसी उत्पत्ति में कारण है तभी मिलेगा उसके बिना कोई सुख दुख नहीं दे सकता है आपके पुण्य कर्म के बिना कोई दूसरा कभी भी सुख दे नहीं सकता है अरे पाप के बिना कोई दुख भी नहीं दे सकता है मूल कारण अपने पुण्य पाप यहां तो ब्रह्म तीन आ गए तीन ब्रह्मशद वेद अर्थ है नित्य ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम जो ब्रह्मा सारे अर्थ का प्रकाशक सारे जगत का कारण कर्म है उसको बताने वाले ब्रह्म सर्वगत हो गया सर्वगत होने पर भी यज्ञ नित्य प्रतिष्ठितम नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम क्योंकि सारे वेद है यज्ञ विधि प्रधान है वेद वेद में बहुत कर्म है यज्ञ विधि प्रधान होने के कारण उसके द्वारा यज्ञ सर्वगत तो होने पर भी यज्ञ में प्रतिष्ठित है वेद नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम कौन प्रतिष्ठितम ब्रह्म ब्रह्म कहते वेद श्लोक बोलो इसी प्रकार वेद कर्म जगत कर्म करेंगे कर्म करने से धर्म से उत्पन्न होता है उसे अन्न होता है सुखो मिलता है ये जो जगत चक्र है जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ अधिकारी को भोग के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए अवश्य ही कर्म करना चाहिए यदि कर्म नहीं करेगा तो उसकी निंदा करते भगवान एवं प्रवर्तित चक्रं अघायुरीद्रिय राम मोघं पाथस जीवती, जीवती। य यह एवं प्रवर्तितम चक्र नान वर्त सै पार्थ अघायु इंद्रिया नाम मोघम जीवती व्यर्थ जीवित है जीवन उसका ये चक्र है जगत चक्र प्रवर्तितम तरह के द्वारा ईश्वर ने वेद बनाया वेद के द्वारा यज्ञ विधान किया गया यज्ञ से कर्म करने पर कर्म फल प्राप्त करता है इसी प्रकार कर्म से फिर वृष्टि होकर के वर्षा होकर के प्रजा होते हैं इसी प्रकार ईश्वर इस के द्वारा ये चक्र प्रवृत्त तो कराया ये चक्र घूम रहा है कब से घूम रहा है अनादिकाल से जन्म मरण होता है वेद में कर्म प्रधान बताया ये कर्म करते तो वेद भीतः कर्म क्यों आपने किया तभी सुख मिलता है निषिद्ध कर्म किया तो पाप मिलता है वेद यदि नहीं बताए केवल मन से करेंगे तो पता नहीं चलेगा जैसे आयुर्वेद ऋषि में उन्होंने बता दिया इसे जड़ी बूटी मिला करके इस रोग के लिए खाओ तो खाने से रोग निवृत्त तो होता है यदि इसे आयुर्वेद शास्त्र नहीं होता अपने तरफ से लेकर कोई जड़ी बूटी खाएगा तो क्या होगा <laughs> मर जाए कभी मर जाएगा कभी रोग बढ़ जाएगा इसी प्रकार कर्म भी बता गया यदि शास्त्र कर्म विधान नहीं करे अपने मन से करेंगे अभी शास्त्रों को नहीं मानकर मन से करते तो पता नहीं होता है गिर जाते हैं शास्त्र स्व होने पर भी उसका अपमान न कर अपने तरफ से करते हैं। तब से मंगल होगा शास्त्र में कहा गया ऐसे ऐसे पूजा करके विवाह करने के लिए भी कितने पूजा पाठ करके करना है लाखों करोड़ तो खर्च करते हैं लेकिन जो विधि विधान से होना चाहिए देवताओं को अर्पण होना चाहिए पितरों को अर्पण होना चाहिए ब्राह्मण भजन कराना चाहिए वो नहीं हो पाता है लाखों लाख रुपया देकर बड़े होटल में अखाद्य खाद्य खाएंगे खिलाएंगे देवता लोग पाएंगे जो अखाद्य निषिद्ध भोजन मिली गया देवता लोग ग्रहण नहीं करेंगे दिखाएंगे इतने बहुत बड़े होटल में बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े आमंत्रण पत्र कितने कितने हजार हजार रूपए का आमंत्रण पत्र उससे कितने खर्च करते है किन्तु देवताओं के लिए अर्पण नहीं होता है देवताओं की पूजा नहीं होती ये ऐसे जो विवाह होगा वो मंगलकारी उसको कहा जाएगा क्या मंगल होगा उसे किसे मंगल होगा इसलिए बाद में झगड़ा दुखद अशांति होती धन संपत्ति बहुत तो होने पर भी अशांति है देखा है बड़े बड़े धन धन संपत्ति वाले कितने दुखी रहते हैं थोड़ी थोड़ी चीज में मना में नहीं मिला तो दुखी है ना नहीं बड़े दुखी है ये कहा फिर तो चक्र जैसे घुमा को अनुवर्तन करने के लिए शास्त्रीय मार्ग प्रचलन चलना पड़ता है नहीं तो अघायु उसका आयु तो अघ पाप पुण्य जीवन उसका है इंद्रिया राम कोई तो आत्मा राम होता है आत्मा ने रमण करे पर मत्तर होता है और कोई इंद्रिया राम है इंद्रिया विश्व सेवन करके खुश है और अपने को मानता हम बुद्धिमान है कुछ लोग कहते ये लोग को मानू नहीं भोग करना रूपया कमाए भोग करना मालूम ना हम कितने समझदार है हम भोग करते हैं भोग करते है लाखों लाखों खर्च करके अपने बुद्धिमान मानते हैं क्या सोते हैं भोगी भो घर में तो रोज खाते है जाकर के होटल में होटल में क्या कराएंगे बड़ापन है बड़ापन है ना होटल में जाकर खाए यदि वहाँ खर्च करके आया एक लाख दो लाख खर्च करके आया तो पाँच दस को लेकर क्या कराया आया बड़ा है दूसरे को बताएंगे वहाँ गए वहाँ केवल भोजन के खाने के नहीं खेगे डिनर कर देंगे डिनर कह दें तो बहुत बड़ा मैं क्या किसको बताए डिनर क्यों कहो बोलो खाने के लिए गया था घर में भोजन आशा नहीं बनाते ऐसे वहां जाकर के रुपया दे करके खा कर ऐसे बोलो खाने के लिए गया था ये होता है खर्च बर्बाद करते हैं खाते हम भोग करते है बुद्धिमान है ये नहीं कहा अघायु पाप पुण्य जीवन है इंद्र आराम है पार्थ संभोग जीवती जो पुण्य कर्म नहीं करता है पाप कर्म करेगा नहीं करेगा चलते फिरते कीड़े मकोड़े मरते हैं झाड़ू लगाते पाप तो होते ही नहीं चाहने पर भी जदि पेड़ पौधे पुण्य करते हैं पाप करते हैं बताओ वो क्या है पुण्य पाप करने का अधिकार केवल मनुष्य का है पेड़ पौधे भी पुण्य नहीं करते पाप नहीं करते पशु पक्षी पुण्य नहीं करते पाप नहीं करते किन्तु उपकार करते ही मानना पड़ेगा उसे पुण्य नहीं होने पर भी पेड़ तो दूसरे उपकार करता है अपने लिए नहीं पेड़ प, अपना फल अपने नहीं खाता है पेड़ पत्ते से छाया देने पर छाया अपने लिए नहीं दूसरे लिए का, पेड़ का कितने उपकार देखो प, पेड़ जीवित रहते समय पत्थर छाया सुगंध पुष्प फल मर गया तो भी उसके चेली का लकड़ी से काम आता है कोई कोई लकड़ी तो बहुत कीमत तो मकान में लगा करके रखते कोई भगवान को मंदिर बनाने के लिए उसमें लगाते हैं लकड़ी कुछ नहीं काम कम से कम जलाते हैं भोजन बनाने के लिए और मनुष्य मर जाते हैं तो उसका कौन सा काम आता है <laughs> इतने दुर्गंध उसके लेकर खत्म होगा अगर मनुष्य पशु मनुष्य मर जाने पर अशुद्ध हो गया पेड़ मर गया तो अशुद्ध नहीं होता है शुद्ध कोई अशुद्ध को कहता है लकड़ी काट कर ला करके शुद्ध देवता स्थान भगवान के स्थान बनाते हैं ये पशु पक्षीदी उपकार करते हैं किंतु किन्तु पुण्यकर्म पाप कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य का है देवताओं का भी पुण्य पाप करने का अधिकार नहीं है वो पुण्य पाप नहीं करते हाँ ज्ञान प्राप्त कर सकते देवतालो को वैराग्य हो तो वैराग्य होने से ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाते है मनुष्य केवल कर्म करने के अधिकारी है इसीलिए देवतालो पुण्य ये कहने का अभिप्राय है पेड़ पौधे पशु पक्षी जो कर्म लेकर के आए वो कर्म फल भोग कर के जाएंगे जाते समय पाप लेंगे पुण्य लेंगे कुछ नहीं लेंगे अरे मनुष्य जो आया क्या लेकर के आया पुण्य पाप दोनों लेकर के आया अधिक पुण्य लाया पाप कम लाया पेड़ पौधे पशु पक्षी की अपिया इसे थोड़ा सुख भोग कर लिया अधिक दुखा भी कम भोग कर लिया और जाते समय यदि पुण्य नहीं ले सकता है तो पाप तो लेना पड़ेगा पेड़ पौधे पशु पक्षी पुण्य पाप नहीं लेकर गए खाली गए और मनुष्य पुण्य नहीं करने वाले क्या लेकर जाएगा पाप लेकर जाएगा कौन बुद्धिमान हुआ ये पाप लेकर जाएगा हाँ पुण्य बहुत करें तो पुण्य भी लेगा पुण्य नहीं करेगा तो पाप जाएगा साथ में पुण्य नहीं करने पर पुण्य नहीं जाएगा पाप तो जाएगा इसलिए कहते मोघम पात्र सजीव उसका जीवन व्यर्थ हुआ नहीं जीवन रहे तो कौन से कम पाप तो नहीं कमाएगा और पुण्य नहीं करता जीवित रहता है तो क्या करता है पाप कमाता है व्यर्थ उसका जीवन हो जाता है स्लो को बोलो है, तो दो दो तो दो दो कोई एक सामने कोई पूछा ये तो काली ऐसे कहते सब गृहत्व के ऊपर डालते आप लोग साधु महात्मा क्या करते हैं? <laughs> तो कहीं मांग कर खा लिया खा करके अपने शांति बैठे नहीं तो कोई बुला करके सम्मान से के लाया दक्षिणा भी दिया प्रणाम भी किया आप बैठे बैठे कर खाते है क्या करते हैं? कहते ज्ञानी की बात और आपको ज्ञान हो जाए तो आपको भी सब मिल जाएगा सब छोड़ कर बैठना पड़ेगा तभी इसलिए भगवान कहते ये कर्म जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक ही आत्मज्ञान हो गया तो उसके लिए कुछ कर्तव्य हिन्त से कार्य ना भी देते आगे कहते ज्ञानी के लिए कोई कार्य नहीं ज्ञान हो जाए तो और अपने को ज्ञानी मान करके कोई खाली करेगा तो पाप कमाएगा आगे फिर उसको वो पाप ऋण मुक्त होने के लिए जितने व्यक्ति से पुजवाया इतने व्यक्ति के जाकर पैर पकड़कर प्रणाम करेगा वो तो भी बन जाएगा सेठ बन जायेगा अभी तो साधु महात्मा बन गया बनकर पुजवाता है धन इकट्ठी करता है अधिकार नहीं ज्ञान नहीं हुआ फिर तो ऋणी बन जाता है ये बुद्धिमान नहीं है जो लोग को ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते साधन नहीं कर पाते भगवान भक्ति नहीं करते ऐसे ही प्रवचन करके कथा करके धन इकट्ठी करते सम्मान ग्रहण करते हैं, ये रीना लेते लोन लेते है रीना। इसको आगे पाप नहीं तो पाप इकट्ठी करते वो पाप को फिर आगे चुकाना पड़ेगा वो रीणा को देना पड़ेगा रीणा मुक्त होने के लिए वो क्या करेंगे वो साधु आगे गृह बन जाएंगे, सेठ बन जाएंगे ऐसे साधु के पास जाकर पैर पकड़ेंगे दान यज्ञ करे तभी मुक्त होगा नहीं तो पाप अधिक होगा तो नीचे गिर जाएंगे। जायेंगे केवल धन इकट्ठी कर देना दूसरे धन उठाकर ले लिया व्यवसाय करके गलत मार के रूपया इकट्ठी कर देना ये बुद्धिमत्ता नहीं है आगे उसको भगवान वहां देना यहाँ कोई सरकार पकड़े नहीं पकड़े पकड़ने वाले पुण्य पकड़ पाप देखने वाले जानते हैं। यस्वात्मरतिरवत्त्त्मतृप्त मानव आत्मनिव्यों न विद्यते यस्तु मानव आत्मरती स्याद आत्मतृप आत्मन च संतुष तस्य कार्य न विद्य भगवान कहती यस्तु आत्मरतिरव आत्मनिर आत्मरती आत्मा में रमन आत्मरति कर्ण से विषय प्राप्त कर तो कोई प्रसन्न होता है ज्ञानी आत्मरति आत्मा में रमन बड़ा कुश और कुछ बाहर कुछ नहीं आत्मतृप्त आत्म ना संतुष्ट है बड़ा खुशी सामान्य लोग तो बाह्य वस्तु प्राप्त करने से खुश हो जाता है पसंद होता है किंतु ज्ञानी आत्मा से प्रसन्न कुछ नहीं मिला कुछ सब बहुत कुछ मिला सब मिल गया ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सब मिल गया अर्थात तो कहीं भी विषय प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं तृष्णा रही तभी तो तृष्णा जब कुछ प्राप्त करने की इच्छा है तो दुख रहेगा जरूर बहुत मिल गया फिर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा सुख तो कुछ मिला फिर अन्य प्राप्ति की इच्छा तो नहीं जब तो नहीं मिला तो तक निरंकुश सुख नहीं फिर दुख है कब वो मिल जाएगा इतने मिल गया ठीक है इतने तो मिल गया किन्तु और थोड़ा मिलना चाहिए वो बाकी है वो मिल जाएगा कब जब ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसको क्या प्राप्त करने का बाकी रहा कुछ नहीं रहा तो वही नित्य त्रता है उसको संतुष्ट आप पे बोचा संतुष्ट मिला कुछ नहीं ज्ञान प्राप्त कर लिया था आत्मा ने वतुष्ट बाह्य पदार्थ से नहीं उसके लिए क्या कर्तव्य है तत्व कार्यम न भी कहते उसके लिए कोई कर्तव्य है नहीं ऐसे ज्ञान प्राप्त को प्राप्त कर ले तो कोई कर्तव्य नहीं ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता है योग्यता के लिए सबकर्म शास्त्रवीत कर्म तीर्थाटन उपासना भक्ति भजन यज्ञ दान तप सब कुछ करना सेवा आदि सब कुछ करना पड़ता है जितने साधन सब साधन की आवश्यकता है अंतक शुद्धि ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता के लिए और अंतकोण शुद्धि के जितने साधन है सारे साधन में से ये भी एक साधन है वेदांत श्रवण शास्त्र श्रवण भी एक साधन है गीता के अंत में आता है कि आप श्रवण से क्या लाभ हो पाठ क्या लाभ पुराण में देखो सो पुराने में भी श्रवण करने का लाभ है कोई स्तोत्र है स्तोत्र पाठ गीता श्लोक उच्चारण से भी पुण्य है फल चाहता तो फल मिलेगा नहीं चाहता तो परमात्मा की प्रीति अंतगुण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति है इसलिए वो जब तक योग्यता नहीं तब तो तक सारे साधन करना है वेदांत श्रवण भी एक साधन है ज्ञान प्राप्ति का तो साख्या है अंतगुण शुद्धि का भी साधन है तो गृहस्थ को करना चाहिए सारे जितने कर्म उपासना भक्ति भी करे वेदांत तो श्रवण करे यज्ञ दान तप तपस्या भी करना है तप करते व्रतोपवास भी करना होता है एकादशी व्रत आदि करे शुद्ध भोजन करना है निषिद्ध भोजन बहुत कर लिया प्याज उसने क्या दिया तो उसको छोड़े उसके बिना भोजन बनाकर भगवान को अर्पण करे भक्ति करता है ज्ञान मार्ग में कुछ भी करे परमात्मा को अर्पण करके खाने का अधिकार है परमात्मा को अर्पण ही कर जो खाता है पाप ही खाता है भगवान इसने बता दिया और ज्ञान जिसको हो गया उसके लिए इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञान हो गया करेगा मैं अभी प्याज में खाने लग जाएंगे दूसरे को कि हमारे लिए कोई भी दिन चंद्र नहीं वो भी कोई लोग जिसको ज्ञान हो जाता है सत्कर्म करके निषिद्ध कर्म छोड़ करके जाने के बाद ज्ञान प्राप्त करेगा और प्राप्त कर लिया तो जिसको छोड़ दिया था फिर उसको ग्रहण करने का या? के आ जाएगा क्या मुझे ज्ञान हो गया अब मैं इसको पकडूं? नहीं जो लोग ऐसे कहते हैं तथा दिखाते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं वो अज्ञानी है हमारे लिए कोई विधि निषेध नहीं इसे ज्ञानी कभी नहीं कहता है ज्ञानी वही आचरण करता है जिसका अनुकरण अन्य लोग करने पर उसका भी कल्याण हो इसलिए शास्त्र निषिध कर्म करना ज्ञानी भी नहीं करता है हाँ ये कर्तव्य नहीं कि मैं ऐसा करूं ऐसा करना चाहिए सब प्राप्त कर लिया आत्म साक्षात्कार कर लिया उसका कोई कर्तव्य नहीं रहा इसका अर्थ नहीं कि वो कुछ नहीं करेगा ये नहीं कि ज्ञान हो गया अभी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा ज्ञान हो गया तिलक नहीं करूंगा माला नहीं धारण करूंगा ज्ञान हो गया वेदांत नहीं करूंगा ये भावना नहीं करता है कि माला जप नहीं करूंगा ऐसा नहीं गंगा स्नान नहीं करूंगा इसे भावना नहीं कर सकता कभी नहीं करे किन्तु मेरे करना है अवश्य करना है ये भावना नहीं ये भावना नहीं होगी पर मुझे मंदिर जाना चाहिए ध्यान करना चाहिए जप करना चाहिए गंगा स्नान करना चाहिए ये भावना जैसे अज्ञानी की होती है ऐसे ज्ञानी की नहीं होगी तो ज्ञानी किसी भावना नहीं होगी तो गंगा स्नान कर सकता है क्या नहीं कर सकता है जप कर सकता है नहीं कर सकता है मंदिर जा सकता है नहीं जा सकता है अभी ज्ञानी क्या सोचेगा मैं मंदिर जाऊँ या था नहीं जाऊं क्या सोचेगा जाएगा नहीं जाएगा जाएगा या सोचेगा ज्ञान हो गया अभी नहीं जाऊंगा या ज्ञान हो गया अभी जाऊंगा क्या सोचेगा वो कुछ नहीं ना तो जाऊंगा सोचेगा नहीं जाऊंगा कि स्वाभाविक जैसे पहले चलता ऐसे चलेगा वो नहीं सोचेगा मेरा कुछ परिवर्तन हो गया परिवर्तन कुछ अपना नहीं हुआ देह तो देह ही रहेगा अरे आत्मस्वरूप आत्मस्वरूप पहले कुछ परिवर्तन नहीं था ज्ञान हो गया तो आपके आत्मा में परिवर्तन हो जाएगा क्या आत्मा तो शुद्ध है निर्मल है कुछ नहीं होता अत्यंत मलिन हो देह दे अत्यंत निर्मल उभय और अंतर्व ज्ञात्मा कश्य सौ चम विधि होती देह तो मलिन है नहीं, आत्मा निर्मल है ज्ञान हो गया तो देह में हम बुद्धि छोड़ दिया आत्मा आत्मस्वरूप में हूं परिवर्तन कहाँ हो गया देह का परिवर्तन हो गया देह सुग हो जाएगा सुन्दर हो जाएगा या आत्मा में कोई शोधन हो गया आत्मा अशुद्धता शुद्ध हो गया कुछ नहीं इसलिए ज्ञानी ऐसे नहीं सोता है यहां कर्तव्य बुद्धि नहीं है कि यह नहीं कि निषि कर्म करने लग जाए ऐसा नहीं होगा श्लोक बोलो तो ज्ञानी कर सकता है नहीं भी कर सकता है नहीं करेगा तो पाप लगे नहीं लगेगा नो नाकते नेह कशन नचा सर्वूतेषु क्यश्रय तस्य कृतेन न अर्थ नहीं व कुछ कर्म करेगा सत्कर्म करेगा तो उसका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा तस् कृतेन न अर्थ नास्ती कोई प्रयोजन नहीं अच्छा नहीं करेगा तो पाप होगा ना नहीं न अत्य कश्चन प्रत्यवाय पाप कुछ नहीं होता है करेगा तो पुण्य कुछ लाभ होगा नहीं करेगा तो कोई हानि पाप है कुछ नहीं करे तो पुण्य नहीं नहीं करे पाप नहीं क्योंकि इसका अभिप्राय नहीं की सोच तो भी नहीं क्यों करूँ नहीं करू ये भावना नहीं ये अपने को ज्ञानी अपने को मैं ज्ञानी इसे नहीं मानता है अपने को जो ज्ञानी मानता है अज्ञानी है अपने को ब्रह्म मानता है अहम् ब्रह्म साधन कर तथा मैं ब्रह्म चिंतन करने में कोई आपत्ति नहीं मैं ब्रह्म ज्ञानी मुझे ज्ञान हो गया ये तो अज्ञान के कारण भावना होती कृत्यन अर्थ प्रयोजन नहीं करेगा तो कोई पाप नहीं अच्छा कुछ अर्थ किसी के लिए किस आश्रय करेगा अज्ञानी किसके लिए आश्रय करता है मालिक को आश्रय करता है धन मिलेगा कोई देवताओं का आश्रय करता है कोई किसी का आश्रय करता है कोई कर्म करता है किंतु ज्ञानी सर्वभूते से सारे भूते में किसी से कोई अर्थ किसी का क्या नहीं करता है कुछ अनुष्ठान करना कुछ प्राप्त करना इसके लिए किसी के ऊपर आश्रित होना नहीं भोजन के लिए भी हमको भोजन यहां से मिला उसके ऊपर आश्रित्व नहीं भूख लगता है समय कहीं कहा गया जैसे प्रावधान अनुसार मिल गया कुछ नहीं कुछ के ऊपर नहीं सर्व सर्वभूतेश कोई भी से किसी अर्थ प्रयोजन के लिए किसके ऊपर आश्रित्व तो होता है जैसे अज्ञानी आशित तो होता है किसके ऊपर आश्रित तो रहना पड़ता है कोई कर्म करता है धन के बिना भोजन कैसे मिलेगा कोई घर में मालिक के आश्रित्व तो रहता है कोई बड़ा हो गया तो बच्चे के ऊपर आश्रित्व तो हो गया बूढ़े हो गया तो अन्य के ऊपर हो गया किन्तु ज्ञानी किसी प्रयोजन के लिए किसी के ऊपर असित्व नहीं होता है स्लोग बोलो अर्जुन ने पहले पूछा था एक हमको बताओ तद एक हम बद निश्चित ये न जिससे मैं कल्याण प्राप्त करूँ एक हमको ठीक बता दो फिर ज्ञानी के कहते ज्ञानी क्या कोई कर्तव्य नहीं कोई कर्तव्य नहीं हम क्या करेंगे हमको बताओ क्या करना अर्जुन ने पहले कहा था मिश्रित वाक्य कहकर मुह में डाल देते जिससे मुझे लगता है एक हमको बताओ मुझे क्या करना निश्चित है बदलो जिससे मैं शेय को कर प्राप्त करू अभी कहते समय फिर कहते ज्ञानी की तो, करने तो उसका कोई कर्तव्य नहीं चाहे इधर पाप कर नहीं करेगा तो पचते तो गम पापा इधर ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं तो तो बहुत अच्छा है हम कुछ लेकर बैठा दो कुछ नहीं करेंगे बड़ा अच्छा है अरे भगवान कहते तुम्हारे के लिए क्या करना है तसा तस्मादक्त सतत कार्य कर्म समाचर अशक्तो हिचरण कर्म परम आपनोति पुरुष हाँ फिर बोलना सौमिल कर बोलना मेरे साथ तस्मा दशक्त सतत कार्य कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरण कर्म परम आपनोति पुरुष फिर बोलना एक साथ जोर से तस्मा तस्मा दशक देखो यहाँ विसर्ग है आगे क्या है वर्ण छ के पहले विसर्ग रहता है और क्या रहने पर विसर्ग रहेगा पर में क्या रहने पर ख प और तीन प्रकाश स इतने पर होते विसर्ग होता है उसके बिना विसर्ग नहीं होता है सतत कहते समय उस तो लगाया नहीं लगाया औ सब तो लगा देगा तो क्या होगा मह आ जाएगा गलत हो जाएगा अनुसार है अनुसार का तान क्या है नासी का अनुसार सततं कार्यं कार्यम नहीं केवल कार्यम तो वित्तींत है किंतु कार्यं यहां अनुसार हो गया मह को अनुसार हो गया और सततम निरंतर कार्यम कर्म था नित्य कर्म जो करते हुए नित्य कर्म करो नित्य कर्म कैसे करना समाचार सम्यक आचरण करना जो कर्म करते हैं पूजा करते हैं भक्ति उपासना जप आदि करते है, है समय करना है अच्छी तरह से मन मान्य नहीं प्रमाद नहीं अच्छी तरह से करना है भगवान कहते हैं असक्त तो, तो, असक तो हो कन्तु अशक्त होकर अशक्त हो करके। तो असक्त रहित होकर के संग वर्जित होकर के फल में संग नहीं आ, मैं कर रहा हूँ करते तो बुद्धि भी छोड़ देना परमात्मा कृपा करके कर रहे हैं यही बोलना नहीं कुछ करते है तो परमात्मा करा रहे पर कृपा से कुछ हो जाता है तो बड़ी परमात्मा से यही प्रार्थना करे यही धन्यवाद है कि कुछ हो जाता है कर्तृत्व तो बुद्धि नहीं और फल की इच्छा छोड़ देना है क्यों ऐसे करना असक्त ही कर्म आचरण परम आपूर्ति पुरुष अनाशक्त होकर कर्म करता है तो क्या फल मिलेगा कोई फल है क्या प्राप्त करेगा परम आपूर्ति परमात्मा प्राप्त कर लेता है कब अनासक्त होकर जो कर्म करता है अर्थात कर्म सत कर्म शास्त्र भी तो कर्म करता है ईश्वर अर्पण करता है और कुछ नहीं ब्रह्मार्पणम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु तो परमात्मा को अर्पण कर दिया उसी भावना नहीं रहे कि मैं कितने बड़ा है परमात्मा अर्पण कर लेता हूं यह सोचना नहीं तुरंत अहंकार आ जाता है मैं फल नहीं चाहता मैं परमात्मा अर्पण कर लेता हूं अर्पण कर लेता है कुछ भी भावना नहीं करे कुछ नहीं बड़ापन क्या है वो अहंकार आ जाता है कर्तव्य बुद्धि छोड़ देना मैंने किया अर्पण किया ये भावना करने मतलब ये कर्म मैंने किया कोई आग्रह करता हम कुछ नहीं मांगते हम कुछ नहीं मांगते खाली हम कुछ नहीं मांगते मतलब मांगना तो हमारा अधिकार है मांगना तो चाहिए किंतु हम नहीं मांगते ये भावना क्यों करना क्यों मांगना है कुछ नहीं मांगते परमात्मा से हम कुछ नहीं चाहते खाली आपका दर्शन मतलब थोड़ी छोटी चीज मांगते बड़ी बड़ी चीज तो मांगना का है बड़े बड़े वस्तु मांगते हैं बनाएंगे क्या मांगते हैं खाली आपका दर्शन कितने छोटी चीज मांगते बड़े बड़े नहीं बड़े बड़े मकान मंजिल करोड़पतियों में नहीं बनना चाहते खाली आपको दर्शन भगवान खुश हो जाएंगे बहुत नहीं मांगता है तो दे दे ऐसा नहीं जो सबसे बड़ा है दर्शन वही मांगता है हाँ तो कुछ नहीं मांगते थोड़ा कुछ किया हमारा दर्शन दे दो तो क्या क्या मैं कुछ करता हूं इसे सोचने पर मांगना होता है कोई व्यक्ति माँग, भीख मांगता है तो किसने डरते नीचे बनकर मांगता है और जो मजदूरी करने वाले ऐसे भीख मांगा जैसे मांगता है पूरा अधिकार के साथ दे दो इतने कितने रूपया बता दे जितने रूपया देना पड़ेगा मेरा होता है ना नहीं उसका जितने मजदूरी देना पड़ेगा इसी प्रकार जो कोई परमात्मा से मांगता है अधिकार के साथ मांगता है वो सोता है मैंने कुछ किया मैंने कुछ किया करके जो मांगता है तो यही पहली गलती है क्या अपने ये भावना कर्तृत्व तो बुद्धि छोड़ना है ना, ना तो फल की इच्छा है ना तो कर्तृत्व बुद्धि ऐसा जो करेगा तो परमात्मा को प्राप्त करता है सीधा नहीं है अंतगोण शुद्धि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करेगा परमात्मा तो क्या था परमात्मा मोक्ष को प्राप्त करता है किस प्रकार अंतगुण शुद्धि के द्वारा श्लोक बोलो कर्म संि मथिता जनकादय लोकसंग्रहवा सकर् जनकाद्य कर्म न एवं संसिधि माफिता कर्म करते हुए कर्म से ही संसिद्धि, कर्म से करके ही अंत शुद्धि के ज्ञान को प्राप्त करते थे ये थे और तुम यदि ज्ञानी हो तो तो भी तुमको क्या करना चाहिए लोक संग्रह में आप संपन्न कर तुम अरसी यदि ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतकोण शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए कर्मणा एवं शास्त्र भी तो कर्म ही करना चाहिए कर्म में सात यज्ञा भी कर्म उपासना भी कर्म है मानस कर्म सारे कर्म करना चाहिए और तुम यदि सोचते हो कि मैं ज्ञान ज्ञाने हूँ ज्ञान हो गया तो भी कर्म करना चाहिए किसके लिए लोक संग्रह एवं ज्ञानी क्या आदाय अन्य कोई कर्तव्य नहीं है तो भी लोक संग्रह करना लोक संग्रह का अर्थ नहीं हम चलते हमारे पीछे करोड़ों लोग चले हजारों लोग चले हमारे समर्थन करें जय जयकारे ये लोक संग्रह नहीं लोगों के करना हमारे द्वारा में आओ ये लोक संग्रह नहीं लोक संग्रह का अर्थ लोक सामान्य लोग अशास्त्र मार्ग पर चलते है अशास्त्र मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाना ये लोक संग्रह भले हमको कोई माने नहीं माने कोई अशास्त्रीय मार्ग चलता है उसको हटा करके शास्त्रीय मार्ग पर चलाना ये लोक संग्रह ध्यान रखना लोक संग्रह का आशिक भगवान वासीकर करने लोकस्य उन्मार्ग प्रवृति निवारणम उन्मार्ग है शास्त्र मार्ग से बहिर्मार्ग बाहर मार्ग में जो प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है उसको निवारण करना रोकना ये लोक संग्रह है लोकस्य भाषा में उन्मार्ग प्रवृति मार्ग से बाहर जो प्रवृति शास्त्रीय मार्ग को छोड़ करके जो बाहर प्रवृत्ति है उसको रोकना यही लो... लोक संग्रह कोई निषिद्ध कर्म करता उसको बार बार कहो नहीं करो यही है लोक संग्रह ऐसे बोलते बोलते सब लोगों नहीं तो कुछ कुछ लोगों बार बार हमें कहते प्याज रंग छोड़ दो सब लोग को माने मिलते तो कुछ कुछ लोग तो थोड़ा थोड़ा मानते एकादशी बात करना चाहिए सब लोग को नहीं कर पाते कुछ कुछ लोग करते हैं कोई कोई लोग को छोड़ने के बाद बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसे भी लोग होते हैं छोड़ दिए तो छोड़ दिए बाद में बड़ा खुश हो गया और कुछ लोग होते हैं अंदर तो कहते हैं हम भी ऊपर से कि हम भी छोड़ देंगे हम भी छोड़ देंगे किन्तु तो? छोड़ते नहीं ऐसा भी कुछ लोग है अपने तो छोड़ दिया ना नहीं एक आदशी बढ़ता कर दो हाँ बढ़िया ना किसको बता नहीं गया कह तो हाँ. हाँ. लोक संग्रह कौन के कौन करने के लिए किसके लिए कहा ज्ञानी के लिए ज्ञानी के, के, के, के लिए वो उन्मार्ग प्रवृति निवारण करना उसका आप यदि उन्मार्ग प्रति निवारण करने के लिए बोलने जाओ तो झगड़ा होगा तो तुम कौन बोलते भाई तुम क्या ज्यादा हम ज्यादा जानते और थोड़े समय सत्संग सुनकर तुम बात कर दो वो कहता हम भी बहुत जानते हैं कितने लोगों कोई पुस्तक को पढ़ते पढ़ते अपने को कम नहीं मानते हैं और साथ चल रहे और शास्त्र के कुछ तत्व तो मालूम नहीं किंतु वो अपने को कम मानते नहीं है देखा नहीं लोगों ऐसे लोग अपने को बहुत बड़ा मानते हैं जो शास्त्र संज्ञान कुछ शास्त्रों को समझने जाने तो अपने नम्रता तो हो जाता है विद्या दताती विनयम विद्या प्राप्त नम्रता आती है अपने दोष देखता है स्वयं जब दोस्त देखता है सोचता है कि मैं तो कितने पीछे हूं भक्त नहीं कर पाता तो कितने दुखी हो जाता है थोड़े कोई करके अभिमान करता मैं बड़ा भक्त हूं वास्तव भक्ति करने वाले लोग देखे अच्छा भक्ति करने वाले करते करते सारा उम्र हो जाता है तो दुखी होकर बाद में रोते हैं, हम कर नहीं पा सारा जीवन उम्र कब होगा क्या होगा अब हो हम तो करते है तो वो किन्तु आगे तो बढ़ नहीं पाते जहां के वहां रहा क्या होता है दस साल पहले जैसे था अब ऐसा ऐसे कहते ऐसे कहने वाले लोग अभी भी हैं बहुत दुखी होकर कहते हैं और पहले पहले थोड़े कोई कुछ अपने को बहुत बड़ा मान लेता है शास्त्र नहीं पढ़ने वाले नहीं जानने वाले गलत का पर चलने वाले अन्य कुछ पुस्तक पढ़कर के अपने को इतने पंडित मानते है किसी की के बात नहीं मानेगी उसके सामने ज्ञान भी चुप हो जाएगा आप क्या सिखाना है ऐसे किसी सिखाने के तभी होता है आपस में स्नेह संबंध बंधु है तो आप कुछ बता मैं सुना ऐसे करता हूं ऐसे करना चाहिए आप इसे करो ऐसे देखा है कोई व्यक्ति तोड़ दिया प्याज और सुन पंजाबी का था छोड़ने के लिए कठिनाई से छोड़ा लेकिन छोड़ने के बाद इतने लाभ हुआ तो किस किस को बोलता है मैं मैं छोड़ा मुझे बहुत लाभ है अभी हमको उसके द्वारा कितने लाभ है गुरु जी हमारे ऊपर कृपा करते बड़े कृत्य होकर हमेशा बोलते हैं तो उससे दूसरे को लाभ होता है तो अपने छोड़ दिया कहने से भी दूसरे को लाभ होता है यदि स्वयं कुछ करते है ना किया है और कन्शम लाभ हुआ इतने कहा तो भी उससे प्रभावित होता है और खाली कहेंगे तुम छोड़ो तो तुम छोड़ दो तो, तुम करो तो नहीं होता है तो भी यदि कोई ग्रहण करता है ठीक है शास्त्र में आया ना पृष्ठम कश्यचि न चाहय न पृछत जानो न भी मेधावी जड़ब और लोकमाचरित है ज्ञानी के लिए भी कहा गया बिना मतलब किसको बुला करके उपदेश करने लग जाए वो ग्रहण करना नहीं चाहता है अखो अन्याय से पूछता है तो भी उसको कुछ नहीं कहे न चाहे न्याय ने पूछा जाना न भी मेहधा भी जानता है सब किन्से जड़ वो लोक में आसन करता है लोग समझेंगे पागल है अथवा मूर्ख है तो क्या बिगड़ क्या नहीं ऐसे कहना जरूरत नहीं सबके सामने थोड़ी कहना होता है ऐसे होता है कोई कोई महात्मा कहीं बड़े महात्मा कहीं जाते हैं वहां लोग उनकी प्रतीक्षा में है पूजा करेंगे और जाते समय कोई सामने लोगों के साथ अन्य लोग कोई कुछ वासी मजा करता है और चुपचाप रहता है कोई कुछ हसी मजा करने वाले कुछ समालोचना करने वाले निंदा करने वाले कुछ कहने वाले मिलेंगे मिलने पर क्या झगड़ा करें करेगा और वहां जब जाता है देखता है अन्य लोग देखते है कि अरे इस इनको तो ये कितने बड़े महापुरुष इतने लोग आए तभी उनको पता चलता है फिर कोई कभी आकर माफी मांगे पैर पकड़ते ऐसा भी कभी कभी होता है अरे भैया हमको मालूम नहीं था करके तो झगड़ा करे आओ कुछ नहीं जाना ना भी जड़े पर लोग कमाचे रहे थे कह रहा है अपने कुछ कर्तव्य नहीं तो भी संसार से हम जो कुछ खाते हैं कुछ ग्रहण करते हैं लोगों का सामान्य कल्याण करना, कल्याण भावना ईश्वर की इच्छा से ज्ञानी में होती है जो अज्ञानी है और अशास्त्र मार्ग पर चलते किस प्रकार उसको शास्त्रीय मार्ग पर चलाना यही परमात्मा करते परमात्मा जो करते ऐसे साधु महापुरुष के द्वारा कराते भी है ऐसे साधु महापुरुष ऐसे प्रभु होता है जिससे उसको देख करके अन्य लोग ऐसे प्रभुत्व होते हैं जिससे उनका कल्याण हो जाए किसी प्रकार अपने आचरण के द्वारा कहीं उपदेश के द्वारा शास्त्र के उन मार्ग प्रभुत्व निवारण ये लोक संग्रह क्योंकि लोक संग्रह का आर्थक तो बहुत ऐसे मान रहे तो लोकसंग्रह तो लोगों का संग्रह मतलब हमारे समर्थक इकट्ठी तो करना हमारे पीछे ऐसे हम अलग पुस्तक लेंगे अलग, अलग मत चलाएंगे हमारे अलग ये सो लोक संग्रह नहीं आपको माने नहीं माने यदि कोई मार्ग गलत मार्ग छोड़कर आया ये बड़ी बात है इतना ही करना है श्लोक बोलो जोर से बोलो नहीं नहीं सुर से बोलो कर्म नहीं बही अभी कहते लोक संग्रह कौन करेगा यही बताते भगवान यदाचर श्रेष्ठ तेतरो जन सणुते लोकस्तुर्तते श्रेष्ठ यद यद आचरती इतर जन तदेव तचरती सयत प्रमाण कुरुते लोक तद अनुर्तते श्रेष्ठ प्रधान पुरुष यद यद जैसा जो आचरण करता है प्रधान पुरुष अन्य इतरो जन इतर मत अन्य तदव ऐसे आचरण करते अन्य लोग श्रेष्ठ पुरुष ऐसे करता है तो अन्य उसका अनुकरण करते अपने आप ऐसे करते हैं ऐसे जो करता है महापुरुष का महाजनो यह ना गत सपन था ऐसे करता है तो उसका कल्याण होता है सामान कुरुते लौकिक वैदिक जिसका प्रमाण करता है अपने प्रमाण मानकर चलता है लोग उसके अनुवर्तन करते हैं उसके पीछे चलते हैं इसलिए कोई ज्ञान हो गया सोच करके निषिद्ध भोजन करेगा लोग उसका अनुकरण करेंगे लोग का कल्याण होगा इसलिए कोई यदि ऐसे करता है तो समझना ये अज्ञानी है और ज्ञानी है नहीं किंतु स्वयं पाप करता है दूसरे को पाप कराता है महापाप ही इसलिए शास्त्र भी तो कर्म छोड़ करके निषिद्ध कर्म करे अब कोई कोई उदाहरण देंगे हमको महात्मा उनका महात्मा ऐसे करते वो महात्मा ऐसे करते वो महात्मा ज्ञानी अज्ञानी पता है निषिद्ध कर्म करते हैं तो उनको ज्ञानी मान करके वो तो खाते है वही से खाते खाते मतलब अज्ञानी है ज्ञान हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलता है इसे वो अनुकरणीय नहीं ग्राह्य नहीं है शास्त्र में आया शास्त्र विहित कर्म करता है तो ग्राह्य शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है तो उसको ज्ञानी मान करके उसका अनुकरण करना है जो शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है उसका अनुकरण करना ज्ञानी मान करके बहुत लोग उसको ज्ञानी मानते हैं तो हम भी मानेंगे ज्ञानी नहीं शास्त्र निषिद्ध मार्ग में चलता है तो बहुत लोग माने तो माने कोई मानता है तो माने किन्तु शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है तो वो अनुकरणीय नहीं हाँ उसका प्रणाम करो मानो कोई बात नहीं किंतु वो निषिद्ध कर्म का अनुकरण नहीं करना समझ आया कोई महात्मा है ठीक है उनका प्रणाम क्या दक्षिणा दिया भोजन किराया करो कोई बात नहीं किंतु वो यदि निषिद्ध कर्म करते हैं निषिद्ध कर्म का अनुकरण करना सीखना वो नहीं वो ग्राह्य नहीं इसलिए एक दशम एक अवतार बौद्ध अवतार मानते हैं बौद्ध अवतार करके उनकी पूजा करेंगे दस अवतार में उनको नाम रख देते हैं किंतु उनके मतों को ग्रहण करने के लिए नास्तिका कुटि रखा है नास्तिका वेद निंदा का अवैध का मत कहता है तो उसको त्याग करना पड़ता है शास्त्र भवन वासी कर कहते कर हैं शास्त्र मार्ग से बाहर चलने वाले वो मत ग्राह्य नहीं और दूसरे को प्रणाम करो सम्मान करो कोई आपत्ति नहीं किन्तु वो मत निषि कर्म ग्राह्य अनुकरणीय नहीं है स्वयं अनुकरण नहीं करे वो जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो उसको कहेंगे श्रेष्ठ किसको मानेंगे उम्र ज्यादा हो जाने मात्र सच्चा नहीं बहुत लोग उसको मानते हैं श्रेष्ठ है वो भी नहीं शास्त्रीय मार्ग पर चलता है तो श्रेष्ठ है और लोक में प्रसिद्ध है श्रेष्ठ जो करता है तो अन्य अनुकरण करते हैं। इसलिए लोक संग्रह वही करता जिससे उसका अनुकरण कोई करे तो अन्य का कल्याण हो जाए स्लोक बोलो ज्ञानी लोक संग्रह करना शास्त्र मार्ग शास्त्रीय मार्ग पर चलना ये कर्तव्य इसी विषय में भगवान कहते देखो मुझे तुम देखो मैं ही उदाहरण दृष्टान्त हूं देखो न मे पार्थी कर्तव्य त्रिष्लोकेशंचन नानतव्य वर्त एव च कर्मण हे पार्थ तुम्हु लोकेशंचित नाति किंचन कर्तव्य नाति नोके मे मेरा क्या कर्तव्य है क्या करना क्या प्राप्त करना है कोई कर्तव्य मेरा कुछ है नहीं तीनों लोग यहां लोग नहीं परलोक में कहीं कुछ करने का ही नहीं कहीं कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने का होगा अनवाप्तम तो अवातव्य नास्ती कोई पदार्थ अप्राप्त मुझे उसका प्राप्त करना है ये भी नहीं है परमात्मा सब प्राप्त है कुछ अप्राप्त है नहीं सब परमात्मा क्या परमात्मा के अंतर है अनवापतम जो अप्राप्त नहीं उसको कहीं अनवाप्तम अवापतम प्राप्त करने योग्य प्राप्त करने योग्य कोई पदार्थे जो प्राप्त हम अप्राप्त मुझे अवातव्यम आवाप्त, अनवाप्तम नास्ती नहीं होने पर भी देखो वर्त एवं कर च कर्मणी कर्म में करता रहता हूँ देखो अभी तो सारथी बन करके बैठे तो भी मैं कर्म कर रहा हूँ इसलिए मेरा कुछ कर्तव्य मुझे प्राप्त करना कुछ नहीं तो भी कर्म करता हूँ यही है लोक संग्रह मैं कुछ करता हूं तो सब लोग कुछ करेंगे कुछ करें अपन धर्म पालन करें भगवान जो अवतार लेते हैं गुरु के पास जाते हैं गुरु की सेवा करते हैं गुरु के पास जाते हैं गुरु के पास गए थे राम जी गुरु की सेवा कृष्ण भगवान गुरु की सेवा करते थे पिता माता की सेवा आज्ञा पालन करना करते थे यही है जो परंपरा है प्रामाणिक परम्परा स्वयं उसको निभाते हैं उसके द्वारा शिक्षा मिलती है तो भी कोई कोई खंडन करते कि गुरु के पास जाना नहीं चाहिए ऐसे भी कहने वाले कोई कहते हैं अशात्र मार्ग अशात्र मार्ग बोलने वाले स्वयं पापी अंधे नहीं व नियम आना यथाधा ठीक है सब गुरु के योग्य नहीं किंतु गुरु की आवश्यकता नहीं ये नहीं है कहीं कहीं कोई संवाद में सुना होगा कहीं कहीं वैध लोग कोई कोई कोई को, को, कुछ गलत करते हैं अच्छा कोई खाद्य पदार्थ कोई गीता आदि पदार्थ हमारा कुछ गलत मिला देते हैं कोई के मिलावट है वो तर्क कोई पुस्तक में पढ़ा था आजकल तेल घी शुद्ध मिलता है क्या वस्तु तो शुद्ध मिलता है मिलती है शुद्ध नहीं मिलता ना बहुत पदार्थ शुद्ध नहीं मिलता इसलिए महात्मा भी शुद्ध नहीं है इसलिए गुरु नहीं बनाना चाहिए एक तर्क देखा किस पुस्तक में सुबह है क्या बो तो बिल्कुल तर्क तो ठीक है, है। आजकल लड़के जो पढ़ने वाले खाने पीने में नियम नहीं रखते अशुद्ध है इसे तुम्हारे लड़की को साथ भी नहीं कराओ क्यों लड़के लोग को शुद्ध नहीं है अथवा तुम्हारे यदि लड़का है लड़की लोग का आजकल शुद्ध नहीं है इसलिए घर में पुत्र वधु को नहीं लाओ और वैद्य कोई वैद्य ने कुछ कर लिया तुम्हारे जितने रोग होने पर भी वैद्य के पास नहीं जाओ औषध तो बनाने वाले कोई औषध में कुछ मिलावट कर दिया ऐसे रोग होने पर भी औषध से बना नहीं करना चाहिए छोड़ दिया घी खाना छोड़ दिया घी दिया। बनाने वाले कुछ मिलावट कर देते घी खाना छोड़ दिया छोड़ दिया कितने बैठे बोलो घी में क्या क्या मिला सुन लेते तो भी घी कौन छोड़ देता है अरे गुरु करना छोड़ दो ये बताने वाले भी कोई होते हैं ऐसा में भगवान स्वयं आकर के भी सातवें मार्ग पर चलते चलकर कर सिखाते है भगवान कहते देखो मैं भी कैसे करता हूँ कोई मुझे प्राप्त करना है नहीं, तो भी मैं कर्म करता हूँ सुरक्षा बोलो अकर्म नहीं करे तो क्या होगा स्वयं भगवान कहते हैं यदि ह्य हंग न वर्तेय जात मम वर्तमुर्तं मनुष्य पार्थसर्वश यदि ही अहम अतंध कर्मणि जातु न वर्तम कर्मणि जातु का तो कदाचित कवि तंद्रा रहता नहीं हो करके अतंत्रित आलस्य तंद्रा को छोड़ करके यदि कभी मैं कर्म में नहीं कर, प्रभु हूँ कर्म त्याग कर दू तो क्या हो जाएगा हे पार्थ सर्वसव मनुष्य मम वर्तमान वर्तन पे मेरे मार्ग अनुवर्तन करने वाले वो भी कर्म छोड़ देंगे बैठ जाएंगे मैं कर्म छोड़ दो तो मेरी कोई हानि नहीं किंतु मुझे देखकर के लोग कर्म छोड़ देंगे तो उनकी की हानि है इसे यदि मैं कर्म ना बरते हूँ जा तु का क्या तो वहाँ कदाची कर्मणी अतंत्रित तंत्रा को छोड़ करके आलस्य छोड़ करके कर्म में प्रवतन हूँ कर्म में प्रवुतन पर तंत्र आलस ऐसी निद्रा को छोड़ना पड़ता है प्रातः जग करके भगवान का भजन करना है कुछ करना चाहिए जप करना चाहिए तब तो तंद्रा आदि को छोड़ना पड़ता है अभी मैं जति नहीं प्रवृत्व तो हूं तो मन मनुष्य मेरे वर्त मार्ग मामा वर्तमा अनुवर्तन दे वर्तमय मार्ग मेरे वार्ग अनुवर्तन करेंगे तो मेरे प्रकार से मेरे जैसे चलेंगे तो आगे उनकी हानि बताएंगे स्लोग बोलूंगा अच्छा लोक ऐसे तुम्हारे आपके अनुकरण करेंगे तो क्या हानि है तो उत्तर देते हैं है उत्सि देयूरी में लो का न कुम चेदह शकर मृप हन्या महा प्रजा अहम चेत कर्म न कुर्याम मैं यदि कर्म नहीं करूं इमें लोका उत्सि देय हूं ये लोग सब नष्ट हो जाएंगे। अहम चेत कर्म न कर तो ये ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे प्रजा भी अपने कर्म छोड़ देंगे तो लोक नष्ट हो जाएंगे धर्म नहीं रहेगा तो और शंकर से क्या करता श्याम वर्ण शंकर वर्णाश्रम धर्म शंकर का करता हो जाऊं भगवान का अवतार होता है वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा रखने के लिए वर्ण वन्न आश्रम धर्म रक्षा करना है परमात्मा का कर्तव्य करते हैं वन विभाग भेद बुद्धि करके छोटा बड़ा देखने के लिए नहीं शास्त्रीय मर्यादा के लिए वन विभाग ये वेद में है पहले से अभी बाद में किसने कर लिया ऐसा नहीं कोई बड़ा छोटा नहीं यदि कोई बड़े को बहुत तप कर्ण से प्राप्त होता है कहीं कह गया जिनको मंदिर में जाने के पवित वो केवल झंडा ध्वजा को देखने से उनको फल प्राप्त हो जाता है कल युग में स्त्री श्रेष्ठ शुद्र श्रेष्ठ शुद्र को श्रेष्ठ कहा उनको अल्प तप से बहुत फल प्राप्त होता है कहीं स्त्री जन्म के लिए कुछ पाप कर्म का फल माना गया तो भी स्त्री को बहुत शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है शूद्र ही विशेष में आया कोई विभाग जो किया गया छोटा बड़ा करने के लिए नहीं कोई जो स्त्री कहते किसी पाप कर्म का फल कहते किंतु उसको माता के स्थान पर देकर के पूजा की जाती है अपने धर्म में और जिसको कहते शूद्रादि कहते शादी विवाह में ढोल बजाने वाले हुआ कर ढोल बजाने से मंगल होता है अन्य लोग को ढोल बजाने से मंगल नहीं उसको लेकर ढोल वही झाड़ू लगाएगा तो रास्ता पवित्र देवता लोगों को निकलने के लिए उसके झाड़ू लगाने से आरोग्य पवित्र होता है उसके ढोल बजने से मंगल होता है तो उनकी आवश्यकता है ऐसा नहीं कि बिल्कुल निकित्सव करना ऐसा किसी को छोटा करने के नहीं सारे परमात्मा स्वरूप वासुदेव सर्वम शास्त्र में आया विभाग जो किया गया उसकी रक्षा भगवान करते वर्ण विभाग नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास तो जितने होने पर भी समाप्त तो नहीं कलयुग में बहुत विभाग कम होता होगा किंतु समाप्त तो नहीं होगा एक पाद धर्म है चार पाद है से कलियुग में एक पाद धर्म तीन पाद अधर्म द्वापर में दो पाद धर्म दो अधर्म त्रिता में तीन पाद धर्म एक चौथाई अधर्म सत्ययुग एक केवल धर्म कलियुग में एक पाद धर्म है तभी अभी तो कलियुग का बहुत बाकी है कितने कलियुग का समय है चार लाख बत्तीस हजार वर्ष में से अभी पांच हजार कुछ गया एक सौ दो सौ तो कितने चार लाख तो अलग है बत्तीस हजार में से पांच हजार साढ़े पांच हजार के अंदर गया और बाकी है बहुत बाकी है तो भी कलयुग में धर्म एक पाद है तभी धर्म संसार रहता है अरुब्ध समय मर्यादा पालन करने के लिए परमात्मा ही मध्य मध्य में अवतरित तो होते हैं उसकी रक्षा करते हैं तो जब मैं कर्म नहीं करूं तो संकर्ष करता श्याम शंकर का कर्ता वरनासम धर्म शंकर का कर्ता में हो जाऊंगा तब क्या होगा इमां प्रजा उपहन प्रजा प्रजा के रक्षण के लिए तो मैं प्रभुत्व अवतरित हुआ और मैं कर्म नहीं करूंगा तंद्रा करूंगा तो क्या होगा प्रजाक उपहन्या प्रजा का हनन करूं उपघातक बन जाऊं प्रजा का नाश करूं जो कि ईश्वर के विपरीत तो हो जाएगा ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा प्रजा अनुग्रह के लिए प्रभुत्व तो हुआ प्रजा का हनन कर दे ये विपरीत तो हो जाएगा इसलिए कर्म मैं करता हूं करना चाहिए हाँ, उत्सि देव देखो यहां ऊत में कर आगे सौ है धुन का थान दांत है दंत दंत है ऊत बोलने के बाद बीच में पवन नहीं छोड़ना उत से दे उ, उत सी उत सी दे एक गलत हो जाएगा उत सी दे उ, उत अलग है केवल बोलेंगे तो महत उथ ये तो अलग महत महत का बोलकर कि छोड़ना पड़ता है आगे सौ से तव तो के बाद जीवा से पवन नहीं छोड़ना मिला देना सौ के साथ उत्षी, उत्षी देव। क्या बोलेंगे उत्सी देयू क्या बोलेंगे उत्सी देयू ऐसे मत स्थानी सर्वभूतानी मत स्थानी सर्वभूतानी बोले तो गलत हो गया मत स्थानी नहीं है मत स्थानी मत में आगे जीवा छोड़कर सब बोला मत स्थानी बीच में आवाजगा मत्स्थानी मत्स्थानी सर्वभूतानी क्योंकि तथा दांत तो नहीं रहेगा तो मत्थानी मत्स्थानी और मत्स्थानी वे रहे अरे मतस्थानी मतस्थानी सर्वभूतानी गल दे जैसे उसी उसी नर, उसी देशा, उसी द त तो नहीं दे उत्तर सी दे बोलना तो सक तो छोड़ना नहीं किसी ने बोला अभी उत्सिदेय ऐसा नहीं क्या बोलना उत् उत्सन्ना कुल धर्मान आ उत्सन्ना क्या है पहला आया उत्सन्ना कुल उत बोलो उत्सन्ना उत्सन्ना उत्सन्ना सन्ना में दो नकार है सन न ऐसा बोले तो ठीक होगा सन्ना ऐसा होगा सन्ना उत्सन्ना दो नकार है तो सन्न सन्ना सन्न ना नहीं इसे उत्सि दे उत्तम है उत्तम ठीक होगा एक दो तक है ना एक उत्तरे तो? उत्तम नहीं उत्तम दो तकार मिलाकर बोलना पड़ेगा यहाँ कैसे बोलना पड़ेगा उत्सी देयू अब इसलोक बोलो उत्सि दे माह हमें विसर गए आगे क्या बनना है प के पहले विसर्ग होता है हाँ। नष्ट कर दो संकर्ष से करता हो जसो को बोल दिया आगे यदि मैं जैसे कृतार्थ बुद्धि हो कोई ज्ञानी है तुम भी यदि ऐसे मानते हो नहीं अन्य कोई ज्ञानी भी हो तुम यदि कृतार्थ बुद्धि हो अन्य कोई ज्ञानी हो अपने लिए कर्तव्य है hey, ज्ञान हो गया तो कर्तव्य नहीं नहीं होने पर भी पर के लिए अनुग्रह करना चाहिए यहाँ भगवान वासीकार कहते भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण यहाँ अभिप्राय भगवान वासीकार कहते भगवान श्रीकृष्ण यहाँ कहते अपना कुछ कल्याण के लिए कुछ नहीं कुछ कर्तव्य नहीं होने पर भी अन्य के ऊपर अनुग्रह करना यह तो कर्तव्य है ज्ञानी का ज्ञान हो गया अपना कुछ नहीं तो भी परानुग्रह करना चाहिए सकता कर्मण्य सो यथा कु भारत विद्वान् तथा सक्त शिक्षोक्रह सख्ता प्रथम बहुवचन है कर्मणि क्या है कर्मणि सप्तमी वचन आगे क्या है क्या है नहीं बोलो खाली नहीं साफ साब अविद्वांस क्या है अंत में क्या है हाँ अभिद्वांस केवल यदि कहेंगे क्या बोलेंगे अभिद्वांस यहां विश्व क्यों नहीं रहा बोलो आगे ये के पहले विसर्ग केवल कहेंगे तो अविद्वांस राम रामा राम आगे यथा कहेंगे तो राम विसर्ग नहीं होगा रामो राम प्रथम वचन बहुवचन प्रथम एक क्या है राम का राम आगे यथा कहेंगे तो राम विसर्ग रहेगा रामो यथा यथागत रामो यथा करोति तथा तम करू रामो यथा पठती रामो हो जाएगा क्योंकि आगे यह है यह परम होगा तो विसर्ग रहेगा तो अविद्वान समय जैसे ओ रखा है एक पात पूरा हुआ सक्ता कर्मण्य विद्वांस ओ कर बोलेंगे तो शुद्ध होगा कोई सिखाया गया सक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा करवंती भारत इसी के नहीं ये ध्यान रखना आदमी यो ही इसलिए अविद्वान सो रखा गया नहीं तो अविद्वान से विसर्ग कर सकते आगे क्या पार्ट है कुरियाद कुरियाद के आगे क्या शब्द है विद्वान आगे तथा आगे अशक्त अशक्त था विसर्ग आगे चीहे चे चुराण से विसर्ग को स हो गया अशक्त चिकित्सु यहाँ में विसर्ग था विसर्ग को हो गया च पर हो तो विसर्ग उचाण होगा पर में च होगा तो विसर्ग उण होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्या क्या चाहिए पर में में होगा तो विसर्ग तो हुआ था फिर विसर्जन से स होकर स हो गया हाँ विसर्ग उचारण नहीं होगा इसलिए विद्वान तथा सख्त कोई सा बोलेगा क्या बोलेगा कुरियात विद्वान तथा असक्त जिकेर सुरोक संग्रह ठीक हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ सक्तह में विसर्ग गलत है आगे इसे यहाँ स कर लिखा है विसर्ग नहीं होगा कोई मुद्रत पुस्तक छपा देगा तो कुरियात विद्वान तथा असक्त विसर्ग रख करके कर छपाएगा तो प्रामाणिक हो जाएगा सपा ने मात्र से प्रमाणिक नहीं होगा बहुत बड़े प्रसिद्ध होकर क्योंकि महात्मा सिखाएगा तो ठीक हो जाएगा अशुद्ध तो अशुद्ध है हम बोलते समय गलत हो जाएगा तो क्या प्रामाणिक हो जाएगा अशुद्ध तो अशुद्ध है अर्थ में तो फर्क होगा अशुद्ध का अर्थ निकलेगा नहीं इस बीच में ही होता तो अर्थ नहीं निकलेगा जो मंत्रा मंत्र यदि स्वरतः वन्नत अपराध होता है मिथ्या प्रयु तो न तमर तमाह आया जब शब्द का जो अर्थ है शब्द में कुछ एक वर्णरोधर हो गया वो अर्थ नहीं निकलेगा अर्थ का वही अर्थ नहीं होगा अर्थ कैसे भेद होता है बताएंगे कभी अर्थ में कैसे भेद होता है शब्द में अवर्ण में भेद हो गया तो अर्थ में भेद हो जाता है क्या सर्व नहीं कुरियाद विद्वान तथा सक्त सक्त चिकित्सुल लोक संग्रह लोकसंग्र करने वाले विद्वान ऐसे ही करे अज्ञानी जिस प्रकार कर्म में आसक्त होकर के कर्म करता है कर्म नहीं अभिशक्ता फल की आसक्ति करके अज्ञानी जैसे कर्म करते हैं इसी प्रकार ज्ञानी क्या करेगा ऐसे ही कर्म करे किंतु कैसे भेद क्या है असक्त अनासक्त होकर करे अच्छा विद्वान क्यों करेगा क्या उसका प्रोविजन है क्या लाभ होगा उसको के लोक संग्रहम लोक संग्रह करने के लिए ज्ञानी भी इसी प्रकार कर्म करे अज्ञानी जैसे फल की इच्छा से कर्म करते हैं ज्ञानी ऐसे कर्म करे जो कर्म सत्कर्म करे जैसे लोग उसका अनुकरण करे उनका कल्याण कर हो किंतु ज्ञानी करते समय कैसे करे असक्त कर्म फल में अनाशक्त होकर अज्ञानी कर्म करते समय क्या करता है सकता है कर्म आसक्त रहता है इसे अज्ञानी को भी मुख्य भी अनासक्त होकर करना चाहिए किन्तु जैसे आसक्त होकर कर्म करता है ज्ञानी थी किस प्रकार कर्म करे अनासक्त होकर के किस लिए करे लोक संग्रह सीखे करना चाहता है तो को चाहता है तब तो। चाहता है श्लोक बोलो सकता है कर्म पूर्णमद पूर्णमद पूर्णापूर्ण मुदत्ते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य शाँ शांति शांत, शांत,